बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद श्री श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित राधिका चरण बंदेराधिकरणोद गोपीजनो सामुक्त बिंद वाछाकुश कृपा सिन्दु पतिता पावे वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा पंगुत गिरी यहां वंदे परमा वृंदा तो वै पिया वै केशव स्ण भक्ति पद देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर जीवन नरत्म देवी सरस्वती वेश जी सकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त चा। गुरभक्ति भक्ति प्रमदाजगोघर धैय सदा पिभवनम शुभ तीर्थास्पद शिव भीरचि भीतातिहम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुष ते चरुण स्तक्ता दुस्तज सुपिवर जुलक्ष धर्मीष्ठाज वचसा जरण्य मादत सिंह वधा वंदे महापुरश ते चरण यहाद पल्लवक चंदमि छटाए विस्वर जीत कि रूपवधु सुदर्शी पूर्णरागर ससागर सारूति साराधिकलांकि प्रभु निदानंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंदी कृष्णचैतन्य प्रभु निदानंद सियादत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद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 संकर्तने कतर कमलायथाक्ष विशाबरोजवर करो वे जगत्कुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वंद भुक्ति मुक्ति दिन भावा सदा नर गंगातरंगमणीयटा कलापं गौरीषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहार वरांसिपुरपति भज विशनाथी सजस्वनी लक्ष्मी से भक्ष यस हृदय संविधमहम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे ओम नमो भगवती परमहंस रासादित चरण कमल जन्म करण भक्तजनमान निवासाय श्रीराम चंद्राए नमो ॐ नमो भगवते परमह सरसा सात चरण कमल चिन्म करवास श्री श्रीरा शिशक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पप्पाजी ने बताए कि ए गौरियम अपराकित तो शोवन कीर्तन सदन गौरिया मठ का नाम है हमारा ये गौरिया मठ का नाम है हमारा गौरिया मठ का नाम है अपराकित तो सुवन कीर्तन सदन अपराकृत तो सुवन कीर्तन सदन शिलोपोहोपा जी ने बताया ये अपराकित की तो शोवन कीर्तन सदन में कपट व्यक्ति ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता कपट व्यक्ति ज्यादा दिन तक एक अपराकित की तो शोवन कीर्तन सदन में रह नहीं सकता उसका जो अपना स्वरूप है वो प्रकटित हो जाता प्रकाशित हो जाता भागवत जी महापुराण ने दसवा स्कंद में पहली शुरुआत है आज थोड़ा नवमा का फाइनल अंतिम थोड़ा बहुत वंशावोली जो है उसको चर्चा करते हुए ही दसवा स्कंध में स्पर्श करना है शुरू करना है निवृत रूपगी माना भवौषा छत्र मनोभराम विरामे उत्तम श्लोकगुना विराम्येतना पशुगुनाव्रेतरुपगौषदा क्षत्र मनो विराम क उत्तमश्लोकगुनाध विराम्यत बीना पशुगुना शिलोभक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाध जी का ये जो कहना है इसका साथ श्रीमद भागवत जी महाप्राण दशम स्कों का पहले ही ये श्लोक है निवृत्त तरसोई रूपगी महा निवृत तर्सोई रूपगी महान जो लोग निवृत्त का रास्ता में जाना चाहता है ओ लोगों के लिए एकमात्र भगवान का सुवन कीर्तन जो है अपराकित सुवन कीर्तन यही एकमात्र रास्ता है और गौड़ी मठ अपराकृत सुवर्ण कीर्तन सदन इसमें अपराकित कथा कीर्तन हर वक्त कीर्तित होते रहता है कीर्तन होते रहता है इसमें कपट व्यक्ति ज्यादा दिन कपटता लेकर इस शुभम कीर्तन सदन में रह नहीं सके संभव नहीं जो भी है शीलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताएं जे भागवत जी का पहला स्कंद से लेकर प्रथम स्कंध से लेकर नवम स्कंधो तक जो चर्चा हुआ है इस चर्चा के द्वारा दसम स्कंध में प्रवेश का अधिकार दिया जाएगा पहला स्कंद से लेकर पहला स्कंध से लेकर नौवा स्कों तक पूरा जितना सारे भक्तो भागवत का चर्चा है इस चर्चा के द्वारा प्रमाणित हो जाएगा किसका अंदर में श्रीमदभागवत जी महापुराण का दसवा स्कंद ठाकुर जी का अपराकृत लीलाविला श्रवण करने का अधिकार किसका है और किसका नहीं है नवम स्कंदो तक पाठ करते हुए जिस का कोई दोष दर्शन हुआ काम आ गया उल्टा सीधा चिंता हो गया समझो कि वो बाहर चला गया और होगा नहीं नवम स्कंदो तक शिल परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गुस्वामी सुनाने का बाद थोड़ा बहुत चर्चा किया देखो भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुआ मथुरा में मथुरा में आविर्भाव होने का बाद मथुरा में आविर्भाव होने का बाद उसके बाद वृंदावन चले गए लेके गया वृंदावन में पालन पोषण हुआ उसके बाद बड़ा हुआ इसके बाद फिर उसके बाद फिर गुरुगृह में चले गए गुरु ग्रह में जाने का बाद उसका बाद वापस आए उसके बाद फिर कौसो को बौध किए उसके बाद उधर से जरा सुंदर सर लड़ाई हुआ फिर द्वारिका में चले गए बस ऐसा करके ऐसा करके अपराकित भागवत जी महापुराण का जो मूल विषय है भगवान श्री कृष्ण का अपराकित लीला विलास ये लीलाविलास को संक्षेप करके वर्णन करके छोड़ दिए वर्णन किए नहीं इसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षा किए ये हमारा ये जो शिष्य है ये भगवत अपराकी तो भगवत लीला श्रवण का अधिकार इसका अंदर में है कि नहीं ये परीक्षा लिए इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब चुप हो गया तब परीक्षित महाराज बोलने परीक्षित महाराज बोले गुरु जी आप दस आप जो ठाकुर जी का जो अपराजित श्रीमत परि श्रीमत परीक्षित महाराज जी को गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ तक बता के चुपचाप हो गया और कुछ बोले नहीं उसके बाद जो है सिलो परीक्षित महाराज जी ने प्रार्थना की गुरुजी जी भगवान श्री कृष्ण का जो अपराकृत विलास है इसका बारे में आप सुनाइए सुखदेव गोस्वामी उसको परीक्षा लेने के लिए बताएं कि राजन आप इतना दिन से बैठे हुए हैं खुदा तृष्णा आपका बड़ा कष्ट दे रहा है आप एक काम करो आप थोड़ा विश्राम ले, ले ऐसा इसका जो प्रसंग है ये सब प्रसंग हो बड़ा अद्भुत प्रसंग हो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षा ले ली परीक्षित महाराज जी बोले हम बिल्कुल हम तृष्णार्थ नहीं तो हैं खुधार्थ नहीं है पीवांतम तन मुखाम मुझे हरिकथातम आपका मुखारविंद से अमृतमय जो हरिकथा है वो हम पान करते रहते बिल्कुल हमारा कोई तृष्णा खुदा कुछ नहीं है सुखदेव गोस्वामी अभी समझ गया उसका जो अवस्था है सुनते सुनते अपराकृत हरि कथा चिन्मय अवस्था इस अवस्था में जब परीक्षा ले लिए उसके बाद फिर दसवा स्कंध का जो विषय है उसे वर्णन शुरू किए पहले सुबह में जो चर्चा हुआ था उसमें पुरूरो आदि जजाती आदि का प्रश्न हुआ था आज जजाती का जो ख़ानदान है और जजाती जजाति का ये जो ख़ानदान है उसमें जोदू है जोदू आया था और ये जो जोदू जो है जोदू वंशो में ही मैंने ऐसा क्यों बोला नाम दिया जोदू वंशो इसका नाम दे दिया जोदू वंशो किस लिए जोदू को बड़ा सम्मान दिया गया भागवत में इस प्रश्न में हम चर्चा करेंगे बात और ये सब जो है पूरा ज जाति जाति का पूरा वंशोधर जो, जो है सब पूरा ऐसा कहते कहते उसके बाद श्रीमदभागत जी महापुराण का उस चंद्र वंश का जो अंतिम वर्णन जो है वो आता है बहुत सारे लंबा चौड़ा वर्णन है उसमें आहुक आहुक आया उस वंश में आहूक देवक और उग्र सेन उसका और देवक से देव उपदेव सुदेव देववर्धन देवकी ऐसा हुआ था देवक से और उग्रसैन के बारे में कुछ बोला नहीं ऐसे कौसो का उग्रोसेन जो लिखा हुआ है एक्चुअली कौसो जो है उग्रोसेन का लड़का नहीं है एक राक्षस उसको उठा के ले गया द्रुमिल नामों के राक्षस उसको उठा के ले गए पत्नी को और उसके बाद उसका जन्म हुआ था इसलिए वास्तव में उग्रोसेन का लड़का ये नहीं है उग्रोथन इतना अच्छा आदमी था सरल आदमी इसका लड़का कौन नहीं है दुनिया बोलते है उग्रोसेन लड़का कौस है लेकिन कोई जानता नहीं एक्चुअली कौस नहीं जो भी है इस खानदान में जो है धीरे धीरे उग्रोसेन उग्रोसेन का वो कई सारे लड़का है इसमें से कौसो को भी गिना जाता है बोला कौसो भी एक लड़का एक्चुअली कौसो नहीं है तो तुष्टिमान धृष्टि राष्ट्रपाल सुनामा न्याग्रोधो कंको शंकु और शूहु इत्यादि दे। देवभ्रत ये सब उसके बाद महाभोज है महाभोज धर्मात्मा थे आप वसुदेव जो वसुदेव जो है वसुदेव जन्मों का समय में वसुदेव जन्मों का समय में बड़ा पुष्प विष्व हुआ था देवता लोक बड़ा धुंधु बजाए डंका बजाए और आनंद से देवी वसुदेव जो है वसुदेव जी जन्मों का समय में बहुत आनंद हुआ था सर्वलोग में और सुरसेन जो है सुरसेन का जो सूर है सुरसैन का सुतो देवा, राजाधि देवी सुतकीर्ति प्रथा प्रथा आशुतोस पीथा सुतोसरा ये जो प्रथा है ये प्रथा को ही कुंती देवी मानाई जाता कुंती देवी प्रथा और ये जो प्रथा है ये जो प्रथा है ये प्रथा एक्चुअली इनका नाम ही कुंती देवी एक्चुअली कुंती भोज राजा ने इसको पालन पोषण की उसका कोई लड़का लड़की नहीं था इससे पालन पोषण किए पालन पोषण करने के बाद इसका नाम है कुंती देवी व्यक्तवेद अब प्रथा देवी जो है इसका ऊपर दुर्वासा मुनि जी ने बड़ा संतुष्ट हुआ दुर्वासा मुनि का परिचर्चा किया प्रा देवी इसके द्वारा दुर्वासा मुनि बड़ा संतुष्ट हुए हो। संतुष्ट होने के बाद एक मंत्र सिखा दिया जिसके द्वारा कोई भी देवता को बुलाओ तो आ जाए सामने आ जाएगा तो एक दफे मजा करते करते मंत्रों कैसा है मंत्रों का प्रभाव परीक्षा करने के लिए कोई कारण नहीं सूर्योदेव को आह्वान किया सूर्योदेव का आह्वान करने के बाद तुरंत सूर्योदेव आ गया प्रकट हो गया ऐसा सूर्योदय के देखकर कुंती देवी घबरा गए ऐसा सुवर्ण बहुत तेजवा बोले बेटी किस लिए बुलाए हो बोला आप किस लिए बुलाए हो कुंती को बोले बेटी नहीं बोले आप किस लिए बुलाए हो बुलाई बोले उसका बात बोले नहीं ऐसे परीक्षा करने के लिए मंत्रो हमको दिया था ऋषि बोलो हमारा हमारा जो दर्शन है वो तो कभी बेकार नहीं जाएगा हमारा जो दर्शन है कभी बेकार नहीं जाएगा चलो आपको हम आपको हम गर्वधान करके जाए गर्वधान कर दिया और एक बच्चा प्रसव हो गया तुरंत होने का साथ साथ कुंती देवी घबरा गई एकदम घबराहट हुआ मतलब क्या किया जाए उपाय नमारा तो शादी भी नहीं हुआ सूर्योदय बोले आपका जो कुमारी तो नष्ट नहीं होगा ये तो हमारा कृपा से संतान पैदा हुआ लेकिन उन शैतान संतान को, को लेके कुमारी अवस्था में कहाँ जाए क्या बोले क्या जवाब दे लोग उल्टा सीधा निंदा करना शुरू कर दे इस विचार के ऊपर उन्होंने एक पेटिका करके वो बच्चा को पानी में बहा दिया पानी में बहा देने का बाद वो उसको एक व्यक्ति ने पालन किया था और उसका नाम है सुतोपुत्र कौरों जी महाराज है वास्तविक कौर महाराज सबसे बड़ा थेजस्वी पुरुष है और पीथा का एक्चुअली जो कुंती देवी का ही है अच्छा बात जो वृद्ध देवृद्धर्मा के साथ विवाह हुआ उसका पुत्र दंतोवर हुआ श्रुतो देवा का वृद्धो शर्मा का साथ विवाह हुए इसका पुत्र दंतोवर को दंतोवर को ऋषि बकरो आर यहाँ जो है श्रुत कीर्ति श्रुतो कीर्ति का विवाह धृष्ट केतु का साथ हुआ था उसका पुत्र संतोदनो ऐसे रा धीरे धीरे पूरा वंश जो है वर्णन हो रहा है सुतोषा जो है सुतोष्स विवाह चेदी राजोष का साथ हुआ था उसका लड़का का नाम है शिशुपाल इसका लड़का का नाम है शिशुपाल जो बड़ा हरि बदमाशी किया जन्म से ही कृष्णों का निंदा किया जब से उसका जिसका वो जन्म से जब जन्म जन्म जन, जन होने के बाद जब से उसका पाक परिस्फुट हुए तब से वो निंदा करना शुरू किया कृष्ण को ऐसा है ये दोनों घोष का लड़का है, तो तो है उसका नाम शिशुपाल, जिसका नाम भागवत में पोशुपाल बोल के बोला गया मजा करके देवकी जो है देवकी का कन्ना देवोकेर, देवक का कन्ना देवकी वसुदेव के साथ उसका सादीव है, आप लोग जानते हो देवभाग देवोभाग वेवोभाग देवोभागेर वनीता देवभाग का जो बनीता है वो उग्रोसेन आत्मजा कंकंसा उसका नाम आ, उसका पुत्र चित्र केतु ओ बृहद बल बहुत सारे वंशों का पूरा वर्णन है हम इतना नहीं जाएंगे उसके बाद आ, वसुदेव का भारजा एवं पुत्र आदि सब वर्णन है उसके बाद पूरा और इसके बाद देवों की वसुदेव देवों की वसुदेव देवों की जो है वसुधेव देवो से और भगवान श्री कृष्ण का लीला का प्रारंभ हो रहा है इतना तक हम थोड़ा बहुत लंबा जोड़ा वंश है चंद्र वंश सूर्य वंशो ये बड़ा महत्वपूर्ण वंश है इस वंश में जो कोई भी आविर्वाद हुआ वो कोई साधारण कुछ नहीं सीला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपाद ये नौमा तक प्रथम से पहला पहला स्कंद से नवम स्कंध तक बड़ा विचार करके तत्वों का साथ बड़ा विचार करके किसी शुद्ध गुरु वैष्णव से सुनने के लिए आदेश दिए पोपाद बोले प्रथम स्कंद से पहला स्कंद से लेकर पहला स्कंद से लेकर नवमा स्को चक एकदम फेरी केयरफुल एटेंशन के साथ शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में पाठ करना है अगर नवम तक सही ढंग से पाठ हुआ तो नवम स्कंधों का पाठ करने के साथ साथ ही जितना सारे तत्व उपदेश हुआ उसमें भगवान का अप्राकितत्व विषय में कोई संदेह जागृत होने का संभव संभावना है नहीं इससे नवम स्कंदों तक प्रभुपात जो बार बार बोले खूब सावधान के साथ गुरु वैष्णव का अनुगत में पाठ करना है अगर यहाँ उल्टा हो जाए तो पूरा भागवत भगवत भागवत, भागवत जो चरित्र है सारे उल्टा विचार हो जाएगा और पतन भी हो सकता है दसम स्कंदों का बालो लीला पाठ करने से भी प्रभुपात बहुत बहुत कट्टर थे पाठ करने नहीं देते नहीं बालो लीला बालोलीला पाठ करने के दसम तो स्कंद कौन बोला क्योंकि अपराकृत भाव जब तक नहीं है तो उसका पतन हो उल्टा हो जाएगा और दसम स्कंदों में जो सब अद्भुत गंभीर विषय है अपराकित भगवान के विषय में अप्राकृतिक विषय शास्त्रों तो में बताया बताए चैतन्य चरता में तो वे किस्णो का जो अपराकृत शरीर है इसमें प्राकृत बुद्धि हो जाए भगवत बोपू में इससे बढ़कर वैष्णव ठाकुर जी का निंदा जो है वो होता ही नहीं इतना बड़ा निंदा प्राकृतो कोरिया माने विष्णु को लेवर है विष्णु निंदा नहीं आता हर ऊपर ऐसा विचार है आधी दसम स्कंदों का जो है एडजस्टमेंट हो नहीं था एडजस्ट करो, बिल्कुल बेकार हम सभी को बोला हाथ मत लगाओ इसमें इसमें हाथ लगाने खराब हो गया और यहां जो है दसों स्कों का जो शुरुआत है प्रथम अध्याय जो है श्री राजो बाचो इधर राजा परीक्षित महाराज को वंचित करने का कोशिश किया सुखदेव गोस्वामी जी अभी सुखदेव गोस्वामी देखे ये जो हमारा शिष्य है ये बड़ा ऊंचा शिष्य है बहुत सुंदर इसको भागवत कथा फिर से दसम स्कंदों का चर्चा जो है ये शुरू कर दिया से राजा जो है परीक्षित महाराज पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किए हे गुरुदेव कथित तो वंश विस्तारोता सौम सूर्यो राज्यंच उभय वंशांचरित परमात हे राजन राजन बताया है हे राजा परीक्षित महाराज जी ने बताया ये गुरुदेव आपने सूर्यवंशो और सूर्यवंशो और चंद्रमा का वंश जो है इस वंशों का विषय में विस्तृत चर्चा किए हैं और इस वंश में जितना सारे राजा राजा हुए सबका चरित्र का अद्भुत चरित्र का बारे में आपने वर्णन किया राजभ उभय वंशानम चरित्रम चरितम परमातम बताये और इधर जो है सुंदर जदश्च धर्मशील स्व नीत राम मुनिषतम तत्राशेन अवतीर्णस्व विष्णुवीरान शन अभी सुखदेव गोस्वामी का सामने परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ये जदु वंश है जे ये जोदू को कितना सम्मान दिया गया जदोस्ो धर्मशील्य पहले बताया जोदोश्चो धर्मशील नितराम मुनि सत्तम नितम अभिग्न कंटिन्यूअस भले ये जो जोदू जो है जदू जो जिसका ना धर्मशील है धर्मो जिसका सील है उसका नाम है धर्मशील धर्मो जिसका सील है सुंदर जो है इसका नाम है धर्मशील सौंदर्य मतलब अंतकरण का सौंदर्य धर्म जिसका शील है उसका नाम धर्मशील ये जदोस् धर्मशील नीतरम मुनिषोत्तम मुनि नहीं मुनिषत्तरो न मुनिषोतमो उसका इतना बड़ा उपाधि देखे दिया है भागवत में जो मुनि मुनिगणों में सच्चे ऊपर मुनिषतमो ऐसा जो बात है इसमें जितना सारे जगत का आदमी है बोले ये जोदू तो पिता पिता का बात माना नहीं था जब ये जो जोदू है जजाती जब बोले हमारा ये जौबन जो है आपका जौबन मेरे को दे दो आपका वृद्ध अवस्था हमारा वृद्धावस्था तुम ले लो बोलना ही हम ले लेंगे लेकिन फिर भी भागवत में उसका इतना सम्मान किया गया ये जदोस्व धर्मशिलोस्व नि मनुष्य नितरम मन अभिकनम मन सर्वक्षम वो भागवत धर्मों का पालन करते थे जब इधर लिखवाए धर्मशील धर्म धर्मों कब शील बन जाता सौंदर्य कब बन जाता जब वो धर्म भागवत धर्म होता है जब ये धर्म आत्मधर्म होता है तभी ऐसी उपाधि दिया जा सकता नहीं तो ये उपाधि देना संभव नहीं क्योंकि भागवत धर्मों का बारे में पहले भी हम पहला स्कंद चर्चा कर सौ पुंसाम पुंसा परो धर्मो यो भक्ति रथक् खजे अहित की अप्रत्यहता जयात्मा सुदति सौ वई वई मतम मतलब निश्चितमेव निश्चित करके समझ लेना सौ पुंसाम पुंसा परो धर्मो धर्म तो बहुत है उपाधिक धर्म जगत में अभाव नहीं है बहुत सारे धर्म हैं देहोधर्म है मनोधर्म देहो है धर्म है, है, है लौकिक धर्म कितना सारे लेकिन ये सब धर्मों को वास्तविक धर्म नहीं बोला जाता है जो धर्म किसको बोला था, इसका बारे में सौ वई पुंगसम परो धर्म ये सब धर्मो है लेकिन परो धर्म एप्सल्यूट धर्म जो है सौ वही पुंसम परो धर्म य तो जिसके द्वारा यो तो भक्तिर अधारा अधक्ख जो वस्तु अधक्ष जो वस्तु परात्पर अखिलेश्वर भगवत चरण में भक्ति हो जाए इसका नाम ही वास्तविक आत्म धर्मो बा भगवत धर्मो इसको बोला जाता है अधक्षज के बारे में हम पहले ही व्याख्या किया किसी को याद नहीं रहता मैं क्या करूं एक बार दो चार बार बोलने का समय नहीं है इतना गंभीर लंबा चौड़ा विषय अनंत तो कथा सागर इसमें और एक बार याद दिला दे अख जो वस्तु और अधोक्ष जो वस्तु दो शब्दों तो आता है अधोक्ष जो वस्तु कौन है अक्ष वस्तु कौन है अक्ष मतलब ये दुनिया का जितना सारी वस्तु है यहाँ तक कि अपना शरीर भी है जो कुछ भी है दिखाई पड़ता जरो इंद्रियों के द्वारा जरो इंद्रियों के द्वारा मापने वाला जितना सारे जड़ो बुद्धि जरो विचार के द्वारा जड़ो विचार जड़ोबुद्धि जरो सेन्स ऑर्गैन के द्वारा जो अनुभव में आने वाला चीज है उसका ही नाम है अखोज वस्तु अक्षज मतलब नासवान आज है कल नहीं रहे नासवान वस्तु है इसका नाम है अखोज वस्तु और जो वस्तु है जिसका विषय में बद्ध जीवो का कोई कंसेप्शन नहीं है यहाँ तक कि कभी भी धारणा हो ही नहीं सकता जितना एडुकेशन हो जितना बड़ा समाज का पोजीशन हो रैंक हो लेकिन ये विषय उसका अधिकार है नहीं लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने एक बात कह दी है जो निषकिंचना वृणी युमती स्थावूरू क्रिंग स्पृश्य तनर्थापमोद असंग पादरजो विषेकम निष्किंचना वृणी यहाद महाराज ने कहे देखो ये मन किसी भी हालत से अपराकृत विषय मैटर छोड़ के जड़ जगत का विषय को छोड़ के अपराखित विषय चिन्ह चिद विषय इसको स्पर्श नहीं कर सकता भगवत भागवत भगवान का नाम धाम किसी भी विषय इसका जो है विचार में नहीं आ सकता संभव नहीं क्योंकि ये अपराखित विषय है जड़ जगत का कोई विषय नहीं है इसलिए जब तक परमंस गुरु वैष्णव जो है बड़ा ऊंचा साधु संतो है जो अपराकित अपराकित जगत में विचरण करने वाले हर बगा ठाकुर जी का चिंतन है जब भी वो लोग कथा बोलना शुरू कर देगा रात दो बजे बोलो महाराज कुछ कथा सुनाओ बड़ा शुरू कर देगा क्योंकि वो लोग का जिंदगी है उसका जो खून है उसका जो नास नाश है हर जगह हरि धनीत हो रहा है चाहे सोए हुए है सो रहा है फिर भी हरि कीर्तन हो रहा है हमने देखा गुरुजी सोया हुआ है वृद्ध अवस्था 100 साल का ऊपर और देखे जब रात रात के रात का टाइम गुरुजी के पास रहते थे सेवा करने के लिए सेवा करने का तो अधिकार हमारा है नहीं फिर भी दिए तो देखे गुरुजी का जो, जो जीव है जीव चल रहा है सोया हुआ है, जीव चल रहा है पूरा आश्चर्य हो गए साधु गुरु वैष्णव क्या है तो ये अनुभव पहले होना चाहिए जिस व्यक्ति का जितना ऊँचा संग हुआ है वो व्यक्ति उतना ही भजन में आगे बढ़ेगा जो नीचा संघ किया है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा सत्संग हुआ फिर घर जाके असत्संग शुरू कर भग गया कथा सुनना सब बेकार इसलिए सत्संग का मतलब इसका काल चर्चा करेंगे सत्संग का मतलब असत्संगों त्याग करना असत्संगों त्याग यही वैष्णव आचार असत्संगों त्याग करना यह वैष्णव का सबसे वाइटल चीज है नहीं तो करोड़ों जन्म भजन करो कुछ नहीं होनेगा कुछ नहीं होगा होगा ही नहीं कुछ तो अधक्षज वस्तु कौन है अधक्षज वस्तु का बारे में एक डेफिनेशन जीव गोसाई पाद ने दिए हैं इसका बारे में पहले भी हम चर्चा किए अधज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जे न इति अधक्षजम जे माने जिसके द्वारा अक्षज ज्ञान हमारा प्राकृत तो ज्ञान नीचे फेंक के जो तत्व वस्तु स्वराट महिमा विस्तार कर, कर सौ महिमा में प्रतिष्ठित है उसका नाम है अध्या बोला अध्यो अक्षज ज्ञानम तथा इन्द्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अद जिसके द्वारा जे पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा अप्राकृतिक जगत का हमारा बुद्धि विचार ठाकुर जी को जानने के लिए जब कोशिश कर रहे उसको धक्का लगाकर नीचे फेंक के जो अपना सराठ महिमा में प्रतिष्ठित है जिसका नाम अच्युत वो वो इज नेवर डिस्प्लेस्ड जो जो अपना पोजीशन से कभी कभी नहीं नहीं होता उसका उच्चितो। उच्चितो नहीं होता उसका नाम और का लोग लोग भी माया मोह कामिनी कंचन देखे उसको भी कभी कोई मोह का चक्कर में नहीं फेंक सकता संभव नहीं कदापि अगर शुद्ध भक्ति है नहीं तो कभी भी हो जाए ऐसे ही भक्ति कर रहे हो तो जाओगे क्या करें सबसे पहला चीज है सत्संग क्या चीज है इसको समझना और सत्संग का बहाने पे असत्संग करो और दुगुना नुकसान हो जाए सत्संग और को जो विषय है उसको समझने का कोशिश करो जो भी है ये सब सम थोड़े से बता दिया आजद धर्मशील नितरम मनुष्यमा इधर तले समझ में आया धर्मशील धर्म इसका शील बताएगा इसलिए कि जो दू कोई साधारण धर्म समाज धर्म हो लौकिक धर्म हो देहोधर्म हो मनोधर्म हो जिसका जिसका विषय हमारा पूर्व वर्गों ने बार बार बोला समाज के जितना सारे आदमी हैं या तो मनो धर्म में प्रतिष्ठित है या तो देहोधर्म में या तो समाज धर्म किसी भी हालत वो लोग इस जड़ जगत में फंसे हुए हैं अपराखित जगत में जा नहीं सकता लेकिन ये जोदू जो है यदोश्च धर्मशील नितरम मुनिषोत्तम इसको हर बकत ये जोदू जी महाराज ये जोदू जो है जोदू धर्मशील है धर्मो उसका शील और हर बकत भगवत धर्मो अर्थात भगवान का संतुष्टि विधान का प्रचिष्ठा इसका जीवन जिंदगी इसका जीवन जिंदगी बन गया था ऐसा ही है इसलिए इसका नाम पर गया मुनिषोत्तमो देखो जोदू मुनि बन जंगल में नहीं गया फिर भी इसका नाम मुनिषत्व हो गया क्या कमाल का चीज है तो असली जो विचार है इसमें मुनि किसको बोला जाता है मुनि जो मौन उदाहरण करता है मतलब यह है भगवान का कथा कीर्तन संकीर्तन छोड़कर जो दुनियादारी का कोई शब्द बोलने का लिए जिसका अंदर में कोई रुचि नहीं है उसी का नाम मुनि है मुनि मतलब जो मननशील एक अर्थ होता है मननशील और मननशील तभी होता है जब दुनियादारी का शब्दों चर्चा छोड़ दे तभी अब मननशील हो सकता इंटर रिलेटेड है शब्दों कोई अलग नहीं है जो मुनि है जो मौन है जो जड़जगत का कोई शब्द बोलना नहीं चाहता केवल भगवत भागवत भगवान का विषय कीर्तन बोलो तो बोलेगा ये जो है इसको मुनि बोला जाता है और एक शब्द है उसका नाम है जो मनन करता है जो ठाकुर जी का विषय सुना है कीर्तन करते हैं इसका विषय मनन करते रहते हैं अंतर में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं इस विषय और तत्तीर्ण विष्णु और ये जो आ, ये जो इधर जो है ये वंश में जोदू का जो वंश है इस वंश के बारे में सुनना चाहता है क्यों मेरे परम धर्मशील जोदू जो है उसका वंशावली विस्तृत रूप से आप वर्णन किए हैं इखने इस समय जो है अभी जो है जदुवंश में बलदेव का सोहित अवतीर्ण विष्णु अर्थात कृष्ण विष्णु बलदेव का विष्णु बोलने का क्या दरकार था से बोलने से सीता हो जाता नहीं। बोला नहीं इसलिए बोला विष्णु विष्णु शब्दों का माने व्यापक ये शब्दों को क्लियर करने के लिए विष्णु है ऐसा तो कृष्ण ही है जैसा जब रासलीला हो रासलीला के समय में उधर भी देखोगे विष्णु शब्दों का प्रयोग किया गया उधर जो है सुखदेव गोस्वामी विष्णु शब्दों का प्रयोग किया विष्णु शब्द सुनते हैं बोले विष्णु कैसे आया ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण का जो व्यापक जो लीला चल रहा है उसको समझाने के लिए विष्णु शब्दों का प्रयोग किया नहीं तो विष्णु शब्द इधर कैसे विष्णु तो भगवान श्री कृष्ण से आया है तो इधर ये माने हैं और कुछ माने नहीं है और जिस वंश में ये जो परम अद्भुत चरित्र तो तो तत्र अवतीर्णस्व विष्णु तत्र तो अंशे न अंश कौन जो बल्लाभ महाराज का साथ अवतीर्णस्व विष्णुवीरि विष्णुवीरणी कृष्णोश कृष्णो किष्णु का जो वीरजो है अपरागित लीला विलास शांक सकाशे बदतु हमारा हम, हम, हम लोगों के सामने आप पीरप कृपा करके बताइए ऐसा करके प्रार्थना किए अवतीर्जो यदुर भगवान भूत भावना जानी विश्वात्मा तानी नो वंशे के इतना सम्मान दिया गया ऐसा सम्मान दिया किसी का इतना इतना सम्मान नहीं हुआ पूरा वंश का नाम पूरा जो कृष्ण के जो वंश है उसका नाम दिया जोदू वंश जोदू के इतना एक्सीलेंट सम्मान दिया गया कि जोदू का नाम पे ही पूरा कृष्ण का नाम जादव हो गया ऐसा करके इतना सम्मान दिया मैंने भजन कौन करता है कौन नहीं करता ये बाहरी दृष्टि में समय नहीं पाओगे कोई व्यक्ति को बड़ा बड़ी भजन कर रहा है बाप रे बाहर में ठाकुर जी बोलते कुछ नहीं कर रहा है और एक देखोगे कुछ नहीं कर रहा है भजन लगता है कि भजन नहीं कर रहा है वो अंदर में क्या भजन कर रहा है वो ठाकुर जी जाने उसका वह संतुष्ट हो जाता ऐसा है प्रभुपात जी का शिक्षा है बहुत सुंदर गंभीर शिक्षा जो भी हैत्मा ई विश्वात्मा परात्पर अखिलेश्वर जो, जो भगवान, भूत भूत भगवान, विश्मात्मा, विश्मात्मा परात पर भगवान जो लीलाए विस्तार की हैं इतना अद्भुत अमृतमय लीला इस विषय में थोड़ा आप हम लोग हमारा सामने विस्तृत रूप से बताओ ऐसा छुपाओ मात आपका कृपा से मेरा कोई तृष्णा नहीं है खुदा नहीं है काम नहीं है क्रोध नहीं है कुछ नहीं है हम सारे दुनियादारी का जितना सारे टेंशन है सबसे मुक्त है हाँ मर जाएंगे इसका भी कोई टेंशन नहीं है इस ऐसा फ्री होके बैठे हैं और आप थोड़ा कृपा करके बताओ इस विषय में और जो श्लोक दे के मैं शुरुआत किया था उस श्लोक का बारे में थोड़ा सुन लो आ, इधर शुरुआत में हम ये श्लोक दे शुरू किया था निवृतर्सैपगीयम बवो सदा क्षत्र मनोभिराम उत्तम श्लोक गुणावादा पुमा विरजेत विना पुगुना क्या बोले निवृत्तर्सैरपगीय बवौ सदा क्षत्र मनोभिरा उत्तम शोक गुणानुवादात बिना पुघनात्वृत्त तर्ष रूपीय भव सदा छत्र मनोभिरा हम क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित बिना पुघनात् महाराज जो लोग ये जर का जो तृष्णा है कामना वासना कृष्ण मतलब तरसो तरसो मतलब तृष्णा कृष्ण मतलब, मतलब जड़ जगत का भोग का आकांक्षा जितना सारे भोग विलास करने का बड़ा आकांक्षा तरह तरह का आकांक्षा हृदय में है आ उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हो निवृत्त तौरसई रूपगी महानाद भवौषदा उसका लिए सबसे बड़ा औषधि सबसे बड़ा मेडिसिन जो है औषधि है वैद्य जो दिया गया हमारा गुरुवर्गो ने वो ये जो निवृत्त तर श्री रूपी और और उसका लिए सबसे बड़ा जो औषधि है छत्र में श्रोवण शुँ, करो तो एकदम पिघल जाए हृदय हृदय पिघल जाए पशु पाशान विदरे सुनिजार गुणी गुण गथा ऐसा ही है पूरा विगलित हो जाए जो अंतकरण लगाकर सुनते हैं ये भगवत का कथा एक भागवत कथा सुभन का साथ साथ भगवत प्राप्ति सुनिश्चित एकदम लेकिन सुवन करने वाले है ही नहीं जगत में सारे विषय प्रपंच में पड़ा हुआ है सारे चिंतित कब भोगेगा कब एंजॉय करे क्या करे ये सब विषय दुनियादारी का इसलिए कथा असर नहीं पड़ता उसका अंदर तो इधर बताया गया जो सुनने का लिए मनोरम जो कथा है मनोविरामम है रामाथ बोल निवृत्त तरश रूपी माना बबा छत्र मनोभिरा अभिराम जो जो श्रवण का जो विषय है वो जो मनोविरामा छत्रो मनोविरा श्रोवण करे छत्रो मनोविराद तो मतलब है पहले श्रोवन करो उसके मन को अभि रमते मेरा बात समझ में आए शब्द जो है छत्रो मनो छबदा छत्र मनोविरा इसका पहले का शब्द है छत्र माने श्रोवण करने का जो विषय है अमृत है भगवत कथा और सुनने का बाद सुनने के बाद एक अन्न विवर देखे कर्ण विवर दे के ये अपरागित कथा हृदय में जाए और मन को एकदम अभिरमते मन अभिमतें मन, मन को अभिरमन मन का अभिष्ट रमन कराने वाले भगवत चरण में बिल्कुल घूमते रहेगा इसका बारे में कृष्णदास को विराज गुस्सा बहुत सारे चेतन चरता मित्र तो बताया सुंदर इस सब विषय में कभी कभी चर्चा होगा जभी श्रीचैतन्य पदुज मधुपेभ्यो नमो नमः नम श्रीचैतन श्रीचैतन मधुपे कथंच भविज्री चैतन्य चरण कमल जो है हैचरण है? कमल चैतन्य चरण कमल में रमन करने वाले जिसका भ्रूमरा है भ्रूमरा जानते हो भ्रमरा मधुकर ये मधुकर जिससे गुनगुन गुनगुन -गुन करते करते पद्म मधु चरण कमल का मधु पान करने वाले ऐसा किसी भ्रमर का अर्थात किसी साधु का हमारे साथ थोड़ा बहुत संबंध हो जाए बस ऐसे संबंध अगर हो जाए तो कुत्ता जो है कुत्ता भी ठाकुर जी का चरण का सौगंध मिल जाए श्री चैतन्य पदाम भयो मधुपे भ्यो नमो हाँ। भ्यो नमो हधुपे नमो नम कथन चित्राम थोड़ा बहुत आश्रय ले लें तो आदमी तो दूर की बात है कुत्ता भी थोड़ा अगर आश्रय जैसे शिवानंद का कुकुर शिवानंद का कुत्ता शिवानंद का कुत्ता आश्रय ले लिया था शिवानंद कुकुर को महाप्रभु ने पूरा भेज दिया कुत्ता नहीं मिला जब प्रसाद दिया चैत्र महाप्रभु शिवानंदों के साथ बांग्ला से आया था वो कुत्ता कहाँ है किसी को पता नहीं किसी कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया था शिवानंद बोला हमको प्रसाद दे रहे सब प्रसाद पाया और सब पाया हमको दे रहे कुत्ता पाया कुत्ता तो पाया नहीं कुत्ता कहाँ है भूजो जो ढूंढो क्यों शिवानंद जानता है कुत्ता नहीं पूर्व जन्म में ये भजन किया वो कोई महात्मा है ऐसा करके मिल गया इससे कृपा करने के लिए उसको संग में लाया ऐसे तो कुत्ता बिल्ली मठ में रखना बिल्कुल माना है कोई बीराल मठ में ना घूमे खूब सावधान रहना हम तो ये चैतन्य महाप्रभ का ये बात बताए वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है ऐसे कुत्ता बिल्ली स्पर्श करना वो मठ में रखना बिल्कुल निषेध है बिल्कुल वो दृष्टि कर दे कोई भोजन कोई फल फूल किसी को बस हो गया वो भोजन नहीं लगेगा और बिल्ली जो है वो घूम फिर के बर्तन को चाटे गाही वह आमिष तुम्हारा पूरा भजन पूरा सत्यनाश हो जाएगा बीरल को विश्वास मत करो कभी भी वो बर्तन को चाटेगा और बर्तन चाटने से कुत्ता तुम्हारा बर्तन पूरा गया फेंको पूरा आमिश हो गया बर्तन खूब सावधान बिल्ली बिल्कुल हमें दिखाई पड़ा हमको देख तो बिल्ली घूम रहा है बिल्कुल ना घूमे बिल्ली का ऊपर मेरा कोई घिना नहीं है लेकिन ये सेवा है इसका बारे में बता मंदिर है वो बाहर में रहे बाहर में दे दो तो इधर जो है कौप तो मोक होवृत्त जो सांध भाग भवेद कुत्ता भी ठाकुर जी का चरण कमल का सौंदर्य जो सौकर जो जो सौगंध है मिल जाता है उसको कौत्तम उत्तम गुणान वादा ऐसा जो उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद कथा कीर्तन इसमें कौन व्यक्ति पशु पशु छोड़कर पोतु पशुघाती जो व्याद है ये छोड़कर बाकी कौन व्यक्ति ये कथा कीर्तन अमृतमय इससे नफरत कर सकता है इससे दूर रह सकता है कोई नहीं इसलिए इस बात को दे के शुरू किया था पौपात का गौड़िया मठ अपराकृत तो स्वन कीर्तन सदन इसमें कोई व्यक्ति कपटता को आश्रय करके अपना धंधा बना के बनाने के लिए ज्यादा दिन गौड़िया मठ का अंदर छुपके से रह नहीं सकता उसका जो स्वरूप है प्रकाशित हो जाता प्रपत बताए गुप्त रूप में रह नहीं सकता उसका जो भाव है चरित्र है स्वभाव के द्वारा प्रकटित हो जाए वो ओसुर है कि संकीर्तन में उसका बिल्कुल इच्छा नहीं प्रपात जी का कहना है सोबन की और राक्षस असुर जो है गुप्त रूप में ज्यादा दिन रहने से उसका प्रकाश हो जाएगा ये असुर है जो भी है बिना पशुगनाथ पशु घाती ब्याज छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है वो अंदर में जैसे बताया कि निर्विशेष ब्रमों में रमन करने वाले उसको भी खींच कर ठाकुर जी का जो चरण कमल जो ऐसा शक्ति है जो निर्विशेष ब्रह्म में रमण करने वाले वो भी आत्मा रामच्च मुनयो उपि उरुक्रमे उ क्रमे कुर अहित किंग हरि मिथुम्भ तो आत्मा रमते आत्मा में जो रमण करते हैं बाहरी कोई वस्तु उसका चाहिए नहीं आत्मा में रमण करने वाले जो व्यक्ति है उसको भी भगव ठाकुर जी का कथा का इतना शक्ति है कथा कीर्तन का उसको खींच के लाए और ला अपना चरण का दास बना दे चैतन्न तो चौधरा में है उधर ये तो मूर्खो हमें बिगो एरे विषय कहने दिवो सचरण अमृत दिया विषय भुलाई वो सचरण एक कृष्ण का महिमा है बाहरी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान पाता गाली देता उल्टा सीधा सोचता है क्योंकि ये स्वाभाविक है जानता ही नहीं कैसे किया जाने उसके बाद परीक्षित महाराज ने बड़ा जो है इधर स्तुति कर रहा है तो बोल रहा है देखो गुरुजी को पिता महामे समरे महा में समय देवव्रता देव कौरव सागर अतरण स्म यहा पिता महामे हमारे जो पिता माँ है उर्जुन भीम आदि जो कुछ है वो सब इतना विभस्व जो संग्राम है पृथ्वी जब से उत्पत्ति भये पृथ्वी का इतिहास में कुरुक्षेत्र तो का युद्धों का मापिक कोई युद्ध आज तक नहीं हुआ इतना भयंकर युद्ध हुआ किसी भी युद्ध इसका बड़ा बराबर नहीं है इसका बड़ा बराबर नहीं है कुरुक्षेत्र तो युद्ध इतना भयंकर है ये कुरुक्षेत्र तो युद्धों में बांचना बहुत मुश्किल था कि पितामा भवश्य जहाँ है द्रोणो है द्रोणाचार्य जो है इतना बड़ा बड़ा अश्वत्थमा है जहाँ तुम्हारा कौर्ण है विकौर्ण है इतना सारे इस युद्ध क्षेत्र में पांच पांडवों का ठाकुर जी ने इतना कृपा किए अक्षत अवस्था में रहे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ हैरान की बात है इतना बड़ा संग्राम है जहां हर व्यक्ति संग्राम करते रहे बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति का साथ जिन लोगों का सामने स्वर्गराज इंद्रों का शक्ति फीका भर जाता देवराज ए जो इंद्रो जो है बोला हम पावरफुल है तुम तो पावरफुल हो ही हो लेकिन पितामह विश्व आदि जो है इतना शक्ति है कौर इसका सामने देखो हमारा इसलिए बोल रहा है देखो ये जो है ठाकुर जी का प्रशंसा करे देखो जिसका कीपा से पितामहा पितामहा मतलब बहुवचन पिता पितामहा मतलब जितना सारे पिता मे जो हमारा ये तुम्हारा जुधिषि महाराज से लेकर भीम और जो नकुल जुन सब जो है, पिता में, पिता में हमारा जो पिता महा, पिता महा लोग है पितामहा सम अमरंजय देवव्रताद्याति अतिरथे स्थिति दुरातम कौरव सैन्य सागर कृत अतरण वत्स्यपम स्मत्ल जिसका चरण कमल को जिसका चरण कमल जिसके चरण कमल ठाकुर जी का चरण कमल को आश्रय करके हमारा पिता महो जो है इतना भयंकर संग्राम जो है देवता लोगों को भी डराने वाला ये संग्राम में इतना ये स्वयं सागरम स्वयं का सागर इसमें जैसे सागर में तिमी रहता तिमिंगिल, तिमिंग तिमिंगिल जो है हुएल तिमी है और तिमी को भी निगलने वाला तिमिमाच का ऐसे टैबलेट का कमापी गिले इतना बड़ा उसका नाम है तिमिंग समुंदर का अंदर रहता है कोई पता नहीं घूमते रहते हैं जान... कोई जानते नहीं है कहा कितना भयंकर भयंकर चीज है सब समुन्दर का अंदर और ये जो है तिमिंग जो है और तिमिंग को भी वो जो तिमिंग है ये तिमिंग को भी निकलने वाला जो है तिमिंग गिल उसको भी निकालने वाला कोई किलोमीटर तक उसका शरीर है एक जहाज का ऊपर ऐसे लगाए तो जहाज एकदम सेस हो गया ऐसा भयंकर है बापरे ऐसा बारे में बताए कि ये जो कौरव और सैन्य सागरम कोरव का जो सैन्य सागर है इसमें बड़ा बड़ा रोती महारोती जो है तिमिंगिल तिमिंगिल तिमिंगिल गिल ऐसा जो भयंकर है इससे कैसे हमारा पिता मह पिता लोग जो है कुछ नहीं होगा वो उसका कुछ नहीं होगा दुरत्व है उसको पार होना बड़ा मुश्किल है।, है लेकिन फिर भी कृत्वा औतोरण वत्स्य पदम ऐसा ठाकुर जी का चरण कमल का सहारा लेकर ठाकुर जी का चरण कमल का सहारा लेकर वत्स्य पद अर्थात गौ बछड़ा बछड़ा है ना बछड़ा का बछड़ा जब बछड़ा जो है गौ माता का बछड़ा इसके खूर के द्वारा जमीन में जितना छोटा सा गड्ढा हो जाता है गड्ढा में जितना पानी टिकते हैं उसको आपको एक बच्चा भी निकल जाए इतना छोटा उसको पार होने में कितना समय लगता है ऐसा उदाहरण दिया गो जो है छोटा सा वत्स्य पदम वत्स्य बच्चा है गो माता का इसका छोटा सा पैर है इसके द्वारा जो गड्ढा बन गया उसमें जितना सा पानी टिकता है उसको पार होने के लिए क्या कपड़ फापड़ उठाना पड़े कष्ट होना पड़े बोले छोटा सा है ऐसा करके जो पार हो गया था जी का चरण कमल का सहारा लेकर वो ठाकुर जी कौन है आहा जिन्होंने मेरे को आ, द्रोण अस्त्र से बताया था मैं तो मैया का कोख में मरने वाला था है द्रोण यह लिखा हुआ है द्रोणी अस्त्र विप्लुष्ट मृद बोले द्रोणी अस्तो विप्लुष्टिदान शरण जब हमारा मैया कृष्ण का शरण में गए कृष्ण मैं जीवित रहूं ऐसा कोई मेरा इच्छा है नहीं लेकिन मेरा अंदर में आपका जो पांच पांडव है पांच पांडव का जो अंतिम वंशोधर प्रदीप है मेरा गर्व में इसको आप बचाओ ऐसा करके जो जो शरण शरण में गई जब ये उत्तरा उत्तरा में जाने का साथ साथ जी ने क्या की गर्भ में जाकर ये जो संतान बीज है उसको परीक्षित महाराज को रखा कर दी इसलिए बोला द्रोणी द्रोणी मैंने दोनाचर्जों का लड़का द्रोणी अश्वत्थमा द्रोणी अस्तो मदंग्यम विप्लुष्टिद मदंगम संतान गतो कुरुपाण्डवानुक्षिम गत्चक्रो मातुश्चे मातुश मे गताया जो हमारा माया जब कृष्ण के शरण में गए गई सुरतुरुण ठाकुर जी आत्मचक्रो चक्रो, चक्रो धारण करके गर्भ में जाके को निरस्त किया हमको बचाया जुगोप तो कुख जो गर्व जो है गर्भों को रखा की ठाकुर जी आर बीर जानी तस्खिल अंतर्वि पुरुषो काल रूपी प्रजक्षत मृत्युतामृत माया मनुष्य बदस्व विद्वान हे विद्वान हे गुरुजी बिरजानी बीरजानी तस्खिल देह मैज बिरजानी जो इसका जो अनंत बीरज है तस्या अखिल वीरयानी तस् अखिलानी तस् अखिल देहभाजम जो सारे तमाम दुनिया के जितना प्राणी है अखिल देह हर प्राणी के अंदर में ठाकुर जी का उपस्थित है ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ठाकुर जी है नहीं सब प्राणी का अंदर कीड़े मकोड़े से लेकर कोई भी सबका अंदर में ठाकुर जी है इससे बोले इसीलिए इधर बताया देखो विरयानी तस्या अखिल देहोभाजम अखिल देहोभाजन अखिल माने अनंत ब्रह्मांड में कोई कहा कोई प्राणी है जिसका अंदर में ठाकुर नहीं है सबका अंदर में ठाकुर है अखिल देहो और अंतर अंतर में बाहर में भी पुरुष काल रूपे कभी पुरुष रूपे और खायशील जो काल है ये भी ठाकुर जी है और ये जो प्रयोजन ये जो ठाकुर जी है ऐसा काल रूपे निधन भी करता है सब असुर आदि सो मुखोदन भी मुख्योदन भी करते रहते हैं माया मनुष्य माया जोग माया के द्वारा जो अपना शरीर है महत्वपूर्ण कथा कीर्तन को आप कीपा करके सुनाओ कीपा करके ऐसे बहुत सारे बंदना प्रशंसा है और परीक्षित महाराज पहले बताए सुखदेव गोस्वामी थोड़ा बहुत बता के बंद कर दिया तो लेकिन परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को बताए नई शाह नई शाह दुस्वाहा तो खुद मांग तैक्तो दुबोफी बाधते पी बंतम तन मुखाम हरिकथा मृत तो हे गुरुजी आपका श्रीमुख से विगलित जो प्राकृत हरिकथा मृतो ये तो हम पान करते रहते हैं हम तो पान करते हैं इसलिए हमारा कोई खुदा तृष्णा बिल्कुल नहीं है आप विश्वास करके सुनो आप विश्वास करके बताओ तो गुरुजी जी सात दिन से लगातार हरिकथा हो रहा है सात दिन जब से शुरू हुआ है नॉन हरिकथा चल रहा है ऐसा नहीं कि दो घंटा विश्राम आधा घंटा विश्राम नहीं कंटिन्यूअस जब से शुरू हुआ है से शेष पूरा चौबीस घंटा सात दिन सात रात पूरा हरिका तो चलता रहा ऐसा हरिकथा जो है ठाकुर जी का अप्रागी। महाराज ने अपरागिक आश्चर्य प्रक्तो राम शंकर देवक संबंध हो कूतो देहांत बिना यह प्रश्न वाइटल प्रश्न है जो ये सुना जाता है ए रोहिणी पै रोहिन्यानय हो राम सम्... हो संको संस्थो क्या गर्व संबंध हो कू तो देहांत कैसे हुआ ये तो देवुकी का अभी परिचय होता है रोहिणी संतान लेकिन ये जो संतान है संतान तो पैसे पहले पैदा हुआ तो देवुकी का गर्भ में उसके बाद ठाकुर जी का आदेश हुआ जो उसको गर्व को खींच लेके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया क्योंकि रोहिणी का एक छाप रोहिणी मैया का किसी सामी से कोई संतान नहीं होगा ऐसा करके आठ ठाकुर जी वो ऐसा लीला है संतान करा दिया उधर संतन पैदा हुआ संतन का जो बीज है उसको पूरा खींच के लेके उसको पूरो रोहिणी पू गर्भ में देवी की मैया के गर्भ से इसमें कई किस्म का विचार आता है एक तो है कांसो को बोका बनाने का चक्कर एक तो एक अंसु को बोका बनाए क्योंकि अष्टम गर्व गिन नहीं पाएगा अष्टम गर्भ गुनेगा कैसे एक गर्व तो ना ये हो गया ना वो गिन नहीं पाएगा ऐसा ऐसा करके वो समझ नहीं पाए तो ऐसा कैसे हुआ इस विषय पर चर्चा थोड़ा आप बताइए और कस्मात मुकुंदरो किस लिए मुकुंद भगवान पीतुर केहाद ब्रजम्गत किस लिए वो जो मथुरा में जो देव की वुदेव का आश्रय करके आविर्भाव भये अः कैसे ऐसे जाना पड़ा कस्माद मुकुंद भगवान पीतूर गेहाद ब्रजम पीतुर गेहाद्रजम गाति स्वाधम कृतवान सततम पति स्वाधम मन सही तम बल्ले ये जो के अपना जो ए, उधर जो जैसा सारे आत्मीय परिजन हैं दोस्त हैं लोगों के साथ कैसे कैसे विचरण किए कैसा कैसा लीला किए ब्रजे वसनो अतद मधुपुर भले ये जो ब्रज में पालन भय पालन पोषण इसका ब्रज में हुआ उसके बाद क्वांस को नाश किया ये सब विषय जो है वह सब पूरा सुंदर अब कृपा करके हमको बताओ ऐसा करके प्रार्थना किए प्रार्थना करने के बाद शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि पृथ्वी मैया बड़ा दुखी भाई पृथ्वी का ऊपर इतना अत्याचार हुआ ये जो ये जो सारे ओसूर हैं बदमाश लोग हैं राक्षस असूर जो है ये सब अधिक व्यक्तियों का आक्रमण के द्वारा पृथ्वी बड़ा बड़ा दुखी भाई और दुखी होके ब्रह्मा जी का बाद प्रार्थना किए ब्रह्मा जी हम बड़ा दुखी है इधर जो है सत्य तो नहीं है सारे अत्याचार हो रहा है जाग जोग को सब विनाश हो रहा है उसूर लोग का बड़ा प्रभाव फैले हुए हैं आप कृपा करके बचाओ ब्रह्मा जी बोले ठीक है देवी चलो मेरा साथ बोल के सारे देवता लोगों को लेकर क्या किया खीर सागर का तीर जो है वहां जाके शरण लिया ठाकुर जी का पहले तो आया पहले तो इधर वर्णन है भूमिर दीप्तो निपो दैता निको सतायुत ब्राह्मणम शरणम जी पृथ्वी शरण में गए का और गौर भूत्याश्रमुखी करुणं विभो करुणम विभोपस्थिता तस्मी व्यासनम समोवचक भले गोमाता का रूप धारण इसलिए गोमाता को कभी नहीं मारना गो माता को मारोगे तो मुश्किल है बहुत पूरा मैंने इतना बड़ा अपराध होगा नहीं गो गो बात करो कि गो है पृथ्वी का पृथ्वी जो गो माता का स्वरूप धारण किया वेदों में गो माता का बहुत सारे प्रशंसा है एक एक सुनेंगे तो पागल हो जाओगे एक एक प्रशंसा हजारों लाखों प्रशंसा है वेदों में उपनिषद में फिर पुराण में गौ माता का विषय बहुत भारी प्रशंसा है अगर भक्ति चाहती हो तो हर भगत गौ माता को प्यार करना गौ माता को देसी गौ माता का पालन करो ऐसे जारसी गौमाता वैज्ञानिक लोग बोले ये एक्चुअली गौ माता नहीं गौ माता का मापिक एक पशु है साइंटिस्ट लोग अभी विचार करके बोले वो एक्चुअली गौ माता नहीं है गौ माता का मापिक देखने में एक पशु है इसका पालन आ, हम मारने के लिए नहीं बोल रहा है मतलब ऐसा पालन जो पालन है वो देसी गौ माता का जो पहले से हो रहा है ऐसा ऐसा करो और कभी भी हमारा देश में ऐसा नहीं था पिछले 100 साल का अंदर में ब्रिटिश आने के बाद ये सब सारे लपड़ा हो गया पूरा एकदम हंगामा मच गया विशुद्ध भाव एकदम गया पूरा जो जो इच्छा वो कर रहा है ये उचित नहीं ये खिलाफ है शास्त्रों का मुताबिक चलना चाहिए नहीं तो शांति नहीं मिलेगा ना दे मिलेगी अच्छा जो भी है गौरभुत्वाश्रमुखी खिन्या क्रन्दी करुणम विभो गौ माता रोती हुई आई गो माता का रूप धारण करके पृथ्वी देवी खिलना एकदम रोती हुए एकदम अंतिके उपस्थितान्तिके तस्म व्यासन में समवोचक अपना दुख भरे नाले अपना दुख भरे नाले कहना शुरू कर दी ब्रह्मा जी को हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है आप देखो क्या किया जाए ब्रह्मा तदुपधार जो ब्रह्मा ये सब सुनकर ध्यान से ध्यान से सुने ब्रह्मा तदुपधारियो सहो देवई स्तया सहो तया सहो मतलब कया सहो गो माता रूपी जो पृथ्वी तया सहो और उसके पहले सहो सहोदेवई सहो देवय देवता देवता लोगों को साथ आ सहो देवई स्तया सहो इसका भी इसको भी ले ली संग में जगा जगा स ब्रह्मा गए कहाँ जगा म त्रिनयन स्थिरम खीरो खीर सागर का शीर सागर का तीर गए जाके बड़ा भारी स्तुति की बड़ा रोते हुए ठाकुर जी अब बचा पृथ्वी का हालत ऐसा है आपका शरण में गया यत्र देव देव ऋषा कपिम पुरुष पुरुष उपतस्थे समाहिता पुरुष ओम सह सी जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा एक ब्रह्मा का ही मंत्र है जिसके द्वारा अंदर में आप लोग अभिषेक आदि करते हो हैं सौस्वा पात, सौस्वा पात, सौस्वा पात, सौस्वा पात, जो है ये सब ये जो मंत्र है द्वारा देव देव जगन्नाथ जगतपति ये ब्रह्मा ये जो ब्रह्मा जी वो समाहित तो हो के ठाकुर जी को शरण लिया जगन्नाथ को करते करते आसमान में एक वाणी हुआ ऐसा <coughs> जो है गांग पौरुषिंग में श्रणुताम अमराहा पुनर तम आसु तथ माचिर चुनो ऐसा करके ठाकुर जी बोल रहे हैं विधाता आकाशवाणी शोभन किए विधाता का कानों में गया ये शब्दों विधाता समाधि समय में जब समाधि में गया किसी देवता को कानों में आया नहीं कि, किसी किसी देवता का कानों में आया नहीं ये विधाता समाधि के द्वारा आकाशवाणी शोभन करके देवतागण को बोले हे अमरगन परम पुरुष भगवान के वाणी भग, भगवान का वाणी हमारा शोभन करो ये अति शीघ्र तो तद सारे कार्यो करो ये ठाकुर जी बोल रहा है ब्रह्मा जी को सबको बोल रहा है लेकिन ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमको पता है पहले से हमारा पता है पृथ्वी में इतना अत्याचार फैले हुए है पूरे वो पुंग वो पुंगस अवधरा जरो भवदीर अंश यदु सुपजन्यताम सवद उर्वा भरम सौ कालो खपयंग बले इधर उधा बोला आप एक काम करो पृथ्वी पृथ्वी का जितना सारे जितना सारे कष्ट है में अत्याचार चल रहा है ये सब विषय मेरे को पता है पहले से ही आप नया कुछ नहीं है आप क्या नया बताओगे तो एक काम करो आप सब जोदू वंशों में जोदू कुल में सारे आप लोग देवता लोग आपका अंश में सारा आविर्भव हो जाओ और होने का बाद मैं समय जो है वक्त आए समय आने पर अपना-अपना ये जो है जब तक हम जगत में प्रकट होके अपना लीला का विलास ना करें भू भारण आदि हैं बजे ये ईश्वर परम कारण जब है जितना दिन तक मर्तलोक में प्रकट हो, प्रकटित होके स्वाल शक्ति प्रभाव के द्वारा भू भूधरन करने में व्यस्त रहेंगे इस समय तक तुम लोग जोदु वंश में प्रकटित होके रहना और भगवान परम पुरुष जो है बजे वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष परनीस्वते सम्भवंतु सुर स्त्रियरद <coughs> गोसाई विष्णु खीरो विष्णु जो है अनिद्ध विष्णु कह रहे कि देखो ये साक्षात परत पर अखिलेश्वर भगवान श्री चंद्र जो है वसुदेव गृह साक्षात भगवान पर पुरुष पर जनिष्य आविर्भाव होगा तत्प्रियाम संभवंतु सूर और सूर्य गणों का जो स्त्री है वो लोग भी अपना अपना अंश में आविर्भाव हो जाए अपना अपना अंश में आविर्भाव हो के विचरण करे अभी ये जो देवता लोग है ये देवता लोग कौन है ये जो देवता लोक है ये देवता लोक कौन है साधारण आदमी बोले देवता को ये इंद्र बड़ून है ये सब आविर्भाव हुआ ऐसा बोलेगा लेकिन टीकाकार ने बताया भगवान साक्षात साक्षात भगवान जब ये एक एक कल्प एक, -एक मनुम्न तर में एक एक देवता जोनि में प्रवेश किया ठाकुर जी एक समय -एक, एक एक आ, वो वो लोग वो लोग जो है वो ठाकुर जी का ए, ए जो ठाकुर जी का लीला के लिए सब करे ये लोग जन्म का बार में लोग का जो स्त्री है वो जो भी है तो इधर जो है अभी बोला वासुदेव कलानंत सहस्रवदन सराट अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकित्सक हरे प्रिय चिकित्सक भगवान का जो लीला है इसको पुष्टि करने के लिए पहले वसुदेव वसुदेव जो वासुदेव कला नंद तो वासुदेव का ही कला है सोस्व जो बलदेव जी महाराज अग्र भविता पहले आविर्भाव होके भगवान का लीला का जो विलास है ये विलास को पुष्टि करने के लिए पहले आविर्भाव हुए और विष्णु माया भगवती विष्णुर माया भगवती जयासन में जगत जगत प्रभु अंशे प्रभु अंशेन कार्या संभविष्य विष्णु भिश्नु, विष्णु मायाया भगवती विष्णुर्माया भगवती जया सन्महितम जगत विष्णु माया भगवती जिसके द्वारा पूरा जगत अभिभूत है पूरा जगत जो चल रहा है वो ठाकुर जी का जो, जो माया है इसके द्वारा ही अभिभूत है पूरा जगत <coughs> ये वैष्णवी माया है ठाकुर जी का जो माया है माया दो किस्म का एक एक बोला है वैष्णवी माया जो वैष्णवी शक्ति अंतरंगा शक्ति दूसरा है एक बहिरंग शक्ति जिसके द्वारा जगत में ये प्रपंच में जितना सारे विलास हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है बुद्ध जीवों का सब ये महामाया के द्वारा संगठित हो जोग माया नहीं और ये जो इधर जो बताया विष्णु माया भगवती जया सन्मोहित हम जगत जगत ये शब्द बोला है कोई भूल नहीं हुआ जड़ जगत और अप्राकृतिक जगत दोनों को ही ठाकुर जी का ये जो माया है जड़ जगत के लिए जड़ माया दुर्गा और प्राकृत जगत में जोग माया कत्ता नहीं एक ही है एक ही है उसका ये देवी रहे तो उसका छाया जगत में पड़े तो जो विष्णु विष्णु माया भगवती जया सन्महित जगत जिसके द्वारा पूरा जगत एकदम मोह प्राप्त हो के पड़ा हुआ है आदिष्ठा प्रभु किया कार्यार्थ संभविदेश संकर्ष, जो संकर्षण कंशो को मोह कराने के लिए ये जो है ये जो जुग माया देवी ये इसको आकर्षण करके लेके गया उधर प्रभु का आदिष्ठा देव गौरव संकर्षण और कंश महादि विष्णु कार्य सम्भुता वे गए अर्थात कंश को मोह में डालने वाली ये सब बहुत सारे घटना है जो भी है अभी संखे में हम बता रहे बहुत सारे अंतिम का जो लीला है हरी कथा बोलते बोलते कभी आ, जो पीछे का लीला फीके पड़ जाता है ज्यादा चर्चा नहीं हो पाता इस बार ये सब लीला का ऊपर चर्चा कम होके अंतिम में उद्धव संवाद आदि जो बड़ा दार्शनिक विचार है ये सब विचार को प्रस्तुत करने का इच्छा है ठाकुर जी का कृपा है ठाकुर जी का इच्छा है तो हो पाएगा इधर जो है कंसो जो है बदमाश कंसों का भी पूर्व कहानी है कंसो जो है कंसो कंसों का जो बहन है बाहरी दृष्टि में देवो की देवों बाहरी दृष्टि में बहन है अंतर में तो कंसों का जन्म हम तो बता दिया पहले ये जो है इस समय का हुआ बच्चे ये जो आपका शादी का समय ये जो देवी की देवी का वसुदेव जी का साथ शादी का समय कंसो का बड़ा आनंद हुआ मेरा बहन का शादी बजा बजाया बहुत सारे आनंद किया और इतना आनंद हुआ इतना आनंद हुआ उन्होंने खुद बोले हम रथ चलाएंगे कुछवान के द्वारा रथ नहीं चलेंगे इज्जत है हमारा बहन वह बोल के आ, बैठे रथ चलाने शुरू कर दी बहुत सारे उपहार प्रदान किए इतना सारे है तो राक्षस लेकिन क्या करे वसूर है लेकिन फिर भी इसका भी है हमारा बहन करके चलना शुरू कर दिया अब जब चलना शुरू कर दिया वहां हटात आकाशवाणी सुने अरे मूरख किसको तुर बहन कर रहे किसको तू ले जा रहे है उसका जो अष्टम गर्व है ये तो तेरे को मारेगा तेरा का मृत्यु है तेरा मृत्यु है इसमें सुन के ही का पूरा गुस्सा हो गया अरे मेरा मृत्यु है पहले से तो ये देवता लोग को चलाकी कर रहा था अभी हमको समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ और ऐसा करो अभी ये हमारा बहन को मार डाले बोल के तरवाल खोला बोले अभी अब काट दे गला को तो अब मर ही जाए तो गर्व कहां से आए मार डालो इसको बोले तरवाल खोला बहन जो है डरना शुरू एकदम घबरा गई और उसके बाद जो है वसुदेव जी तत्व पुरुष है वसुदेव जी बड़ा बुद्धि लगाया वसुदेव बोले देखो कंसो महाराज आप कितना बड़ा वीर हो बोलो कितना बड़ा वीर हो पृथ्वी में आपका माफिक वीर है और आपका माफिक वीर अगर स्त्री जाति का हत्या करे तो जिंदगी भर का लिए आपका बदनामी हो जाएगा कंसो बोले तो पक्का है और वो भी आपका बहन है वो भी उद्वाह पर्वणी और विवाह का दिन है ये कैसे आप करोगे जिंदगी पूरा इतिहास में आपका नाम एकदम मरमिट जाएगा ये उचित नहीं है तो कंको सोचते रह गए बात तो ठीक ही बोला ऐसा करें, इसका जितना गर्भों का जन्म हो सारे गर्व आपका पास हम दे देंगे ऐसा बोला तो वसुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते सब जानता है दुनिया भर का आदमी जानते है सुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते कौन से बोलते? तब तो ठीक है कोई बात नहीं जो बच्चा पैदा हो तो मेरा हवा हवाले कर दिया करो हो जाएगा और कोई बात नहीं मान लिया अब मान लिया तो लपड़ा खत्म अभी क्या की छोड़ दी बहुत सारे जुक्ति दिए वस्ुदेव जी ने बताया देखो हे वीर तुम तो इतना बड़ा वीर हो और तत्व तो विचार करके थोड़ा समझने का कोशिश करो मितुर न वीर दे सोहते औदो व अब्दो सतानते वित्तुर प्राणी नीर कंसो सोचो ये आज नहीं तो काल काल नहीं तो पुरुषु नहीं तो तुरसु जो भी हो सौ साल का अंदर तो मौत है ही है औदो वो वब्दो शतांते व मितुर मित्तुर वै नम धुब हर प्राणी का मृत्यु होना ही है तो ऐसे जो मृत्यु लिखा हुआ है इस समय जन्म मृत्यु तो साथी रहता है जब आप जन्म लिए हो मृत्यु का मृत्यु का जो विषय है वो भी तुम्हारा साथी जन्म लिया मृत्यु जन्म अवताम वीर देह नो सोह जाए थे जब ही आप जन्म लिए हो जब ही आप जन्म लिए हो आज का साथ साथ ठीकू जी में लिखा हुआ इतना साल में आप जाओगे हैरान की बात है आश्चर्य जो बात है एक एक घटना जो है एक एक घटना जो है सुनोगे घबरा जाओगे एक एक आश्चर्य घटना है आश्चर्य जो सब चीज है एक एक जगह हम घोटना सुने किसी लड़की बच्चा है उसका मृत्यु है बोले लिखा है आज का दिन उसका एकदम बिल्कुल 100 परसेंट मरेगा तो पिता माता ने बोले हे बाहर बिल्कुल मत जा घर में स्कूल फुल कुछ दरकार नहीं तो घर में रह, उसको लॉक करके घर में रख दिया अब मौत कैसे होगा देखो ओ सोया वो बोला तो ऐसा है स्कूल नहीं गया तो खाया पिया है थोड़ा नींद थोड़ा सो गया बोला अब ठीक है हम सो जाए मौत है कि क्या है तो ठाकुर जी से वो सो गया आ सो गया वो और बाहर में पिता माता सब चिंतित है वो तो आज मर जाएगा आज लिखा है हंड्रेड परसेंट मरेगा और लिखा हुआ है उसका वो सोया वो सोई हुई है आ सोते सोते क्या हुआ वो पूरा अचेतन सोए हुआ है ऊपर का पंखा जो है गिर के छत्ती पे घिरा बास मर गया ऊपर का पंखा कैसे गिर गया उसका छाती पे बस मर गया मित्य अगर है तो तो हर हालत में रुक नहीं सकता एक है एक एक रास्ता है हरि भजन करने के बाद आयु का जो विषय है वो चेंज हो जाता हमने देखा है सामने देखा है किसी का आयु है 45 इयर्स ईयर्स उसका आयु बढ़ के एक साल का पास गया बहुत सारे ऐसा घटना है तो आयु जो है हरि भजन ये कोई मामूली वस्तु नहीं है ठाकुर जी का भजन चिंतन और भोजन आदि विशुद्ध ध्यान से रखना ध्यान रखना भोजन आदि बहुत शुद्ध रूप से ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसादी उसमें कोई मिलावटी नहीं ऐसा करते चलोगे और आचार पालन करते पूरा जितना शौच आचार पूरा पालन करते रहो ठाकुर जी का भजन करते रहो नाम संकीर्तन तो आयु कम है तो आयु बढ़ते जाएगी ऐसा हुआ है बहुत आदमी बहुत महाराज का ऐसा हुआ है जैसे परमप जादावर गुस्ती महाराज का श्री जाजावर गुस्साई महाराज का जो पिताजी है नाम सुने हो जयर गुस्साई महाराज पहुपात का गण है अंतिम सन्यास बड़ा पवित्र पुरुष है ब्राह्मण कुल का बड़ा ऊंचा पुरुष है भजन करने वाले उसका पिताजी बोले वो तैगी बनने के लिए चला गया उसका पिताजी बोले तू तैगी कैसे बने तेरा हाथ में लिखा है हंड्रेड तेरा शादी होगा ही होगा होगा ही किसी बाप का हिम्मत नहीं उसको काटे बाबा बहुत ये सब जानते थे एस्ट्रोलॉजी तो बोले जो होगा सो होगा देखा जाएगा पोपा जी का पास आए बहुत दिन पोपा जी को बताया पोपाद अभी मेरा पिताजी ऐसा बताया एस्ट्रोलॉजर ने सब विचार करके जो हस्तरेखा भी बोले तेरा शादी होगा ही होगा तू रह नहीं सकेगा तो उधर कैसे जा रहा है वो आना ही पड़ेगा तेरे को पोपात कैसा बोला पौपाध मुस्कुराया थोड़ा पोपाद कुछ नहीं बोला थोड़ा मुस्कुराया यार कुछ नहीं बोला ठीक है इसके बाद जो है भोपात का कृपा के द्वारा गुरु कृपा सबसे बड़ा है गुरु कृपा के द्वारा कहा क्या हो गया इतना बड़ा परमंशु वैष्णव कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हो पाया ऐसा जो है परमंशु गुरु विष्णु के इतना पावर है सद्गुरु मेरा गुरु जी का प्रश्न है प्रसंग है एक लड़की का ब्लड कैंसर हो गया था नाम नहीं बताएंगे नाम बोलने से लपड़ा हो जाएगा ले ले उसका जो उस वो जो उसका ब्लड कैंसर हो गया ब्लड कैंसर होने का वह उसका फैमिली ने पूरा रोना धोना शुरू कर दिया आप कहाँ जाए लड़की तो मरेगा पूरा एकदम गुरुजी के पास बड़ा प्रार्थना किया गुरुजी जी बोलो देखो ठाकुर जी का जो इच्छा है वही मान लो नहीं यहाँ पर कृपा करो थोड़ा सा ऐसा करके रोना शुरू कर दिया ऐसा गुरु जी का जीना हराम कर दिया गुरु सोचो चिंता करते अब क्या किया जाए गुरुजी अंतिम में बोले ठीक है चल गुरुजी ये सब पावर कभी नहीं दिखा है वो बात भी दिखाया नहीं दिखा ना अन्याय है ये सब दिखा सकता है कुछ गुरुजी ने बोले एक काम कर इसी तिथि पे वो जो कृष्ण कुंज में प्रवेश करे उस समय उसी जगह जाके उदास से धूली ला थोड़ा और जमुना का उस समय उस तिथि में पानी ला हाँ कोई नहीं जाए एकांत वो जाके वो सब लाया गुरुजी ने क्या क्या गुरुजी जाने भजन किया उसके बाद वो सब चीज जो है उसका उपहार इस्तेमाल किया व्यवहार किया गया व्यवहार डॉक्टर तो एकदम बोल दिया वो उसको फेंक के रखा है वो मर जाएगा वो जीने का कोई हंड्रेड परसेंट वो जीने का कोई प्रसंग नहीं डॉक्टर बोला कैसे जिएगा पूरा खून खून जो है ये ल्यूकोमिया जो ब्लड जनरेशन बंद हो जाए हर कोई का हृदय शरीर में जितना सारे ब्लड सेल है सारे ब्लड सेल डेली मैन्युफैक्चर होता है इक्कीस दिन किसी का इक्कीस दिन पंद्रह दिन बीस दिन उसके बाद वो ब्लड सेल खराब हो जाए नया ब्लड सेल तैयारी होकर वो नीचे सर्दी है कुछ भी रेशन पदार्थ रूप से निकल जाता है रहता नहीं ब्लड सेल और ब्लड सेल अगर जेनरेशन बंद हो जाए तो उसका कोई जीने का कोई चांस ही नहीं तो गुरु जी पास इतना रोना रोना रोना गुरु कहां करे बोले ऐसा बोला उसके बाद तू लोग बाहर जा उसके बाद क्या क्या कौन जाने गुरुजी इसके बाद जो है वो सोया हुआ है मरने का चक्कर और उसका कान से जो है पचा दुर्गंध दूषित खून जो है निकालना शुरू कर दिया लीटर लीटर कान से जो शरीर में जो जो पचा हुआ जो सड़ा हुआ जो खून है सारे कान से निकल रहा है कान से निकल रहा है दो दिन एक दिन पूरा एकदम अचेतन होके बड़ा हुआ है उसके बाद उसका शरीर ठीक हो गया अब उसका शादी हुआ लड़का इंजीनियर है लड़की इंग्लिश में, में हम तो हो गए, अभी उसका उम्र पचास साल का ऊपर ही हो ऐसा है बहुत सारा इधर उधर घूमता हम नाम नहीं बताएंगे <laughs> ऐसा है तो वैष्णव लोग का ऐसा ही लेकिन गुरु वैष्णव लोग ये सब दिखाना नहीं चाहते कि ये सब दिखाने से क्या है खराब है जो ठाकुर जी की इच्छा वो होने दो है जो ऐसा देखो ये जो देखो सुखदेव गोस्वामी जैसा इतना बड़ा महापुरुष वो परीक्षित महाराज को भागवत कथा ही सुना है और कोई समाधान नहीं दिया और कोई समाधान दिया एक समाधान दिया एक ही समाधान दिया है बोले राजन तुम कथा सुनो और कोई समाधान नहीं दिया ऐसा करो ऐसा करो कुछ नहीं बोला ऐसा ही समाधान है तो इसके बाद ये सब जुक्ति देने के बाद कंसो जो है थोड़ा मान लिया ठीक है चलो अभी इसको मारते तो हमारा बदनामी हो जाएगा इतना बड़ा वीर है मैं बोल के छोड़ दिया छोड़ने का बाद जो है पहला संतान का आविर्भाव हुआ पहला संतान का आविर्भाव होते ही क्या कि संतान को गोदी में लेकर रोते रोते वसुदेव जी आके कंसो जी को दे दिया कंसो ये मैं वादा किया था ये संतान पैदा हुआ ले तो बोले थे ये लड़का लेके ये लेके क्या करे लड़का आठवा संतान मेरे को इसको ले जाओ इसको ले जाओ इसको मारेंगे नहीं बोल के दे दिया आते, आते, आते चिंता किया ये जो राक्षस है ओसुर है इन लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जाता कभी क्या करे अब बोला ले जाओ आप अभी बोलेगा ले आओ मारे ऐसा विश्वास नहीं किया फिर भी धीरे धीरे लेके आए इसके बाद नारद जी ने एक चक चक्का चलाया नारद जी ने आ गया नारद जी आके बोले नारायण नारायण बोलते बोलते आ गया बोलो कैसे आना पड़ा ऋषि जी को बैठाया आराम से ऋषि जी को बैठाया बोलो क्या खबर है कौन ने बोले देखो महाराज बड़ा विपद है मेरा जिंदगी में ये जो देवूकी मेरा बहन है इसका आठवां नंबर जो लड़का है इससे मेरा मौत जो होगा ऐसा कुछ वानी सुना है रा... नारद जी सुनते बोले राम राम ऐसा है बोले हाँ ऐसा है वो पहला लड़का का जन्म हुआ मैंने छोड़ दिया बोले ले जाओ ऐसा करके वापस दे दिया नारद जी बोले ऐसा कैसा किया रे भाई क्यों किया पर क्यों आठवां नंबर जो लड़का वो हमको मारेगा तुम जैसा बोका कुछ नहीं देखो ये देवता लोग बड़ा चालू है होशियार है ऐसा भी तो तुम आठ कैसे गुना तुम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ गुना ना आ देवता उल्टा गुने आठ आठ सात छीन दु एक तो एक नंबर आठ नंबर हो जाए अरे राम राम ठीक बोला तो ये तो ठीक बोला तो छोड़ेगा नहीं अब जाके वो बच्चा को लाया मारना शुरू कर दिया जितना मत जाए सब मारा जितना सारे और बसुध देवी वसुध देवगी को जेल खाने में डाल दिया बल आज विश्वास नहीं करेगा नारू जी जो बोला है नारद जी सोचे कि पापी कौन से है इसका पाप जब तक न पूरा हो जाए तब तक तो इसको ठाकुर जी तो मारे नहीं इसको पाप को थोड़ा एक्सिलेट करो इसको बढ़ा दो जल्दी <laughs> जल्दी बढ़ा दो इसका पाप है। इसलिए ऐसा किए करने से क्या हुआ वो तो जोश में आके बोला हाँ बात तो ठीक है मामला तो गड़बड़ है बोले देवता बड़ा चालू है बोले हाँ महाराज ठीक बोला है देवता लोक बड़ा चालू है बदमाश है तो ऐसा करे करके बहन को जेल में डाल दी और जेल में डालने के बाद जो है एक एक करके संतान पैदा हुआ और सारे संतान को मारना शुरू कर दी एक एक करके सुखदेव बोले महाराज क्या किया जाए तो बदमाश है सारे मर दिया जितना सारे लड़का है और बीच में एक घटना हुआ एक लड़का पैदा होने का वाद चल रहा था गर्व में है अचानक देखिए गौरव गौरव नाश हो गया तो कंसो चक्कर में पड़ गए गर्वो नाश हो गया बोला सारे जो मथुरावासी चिल्लाया देवो की का एक सुंदर गर्वो वो नाश हो गया गर्वो इसका स्खलन हो हो गया ऐसा करके चिल्ला शुरू कर दिया कौन कौसो भी विश्वास की हो सकता ऐसा करके और इसके बाद जो है देवो की जो जो वसुदेव जी महाराज एज इधर जो है एक कौशो को एक एक करके सब दे दिया बड़ा कष्ट हुआ एक एक बच्चा को हाथ में देना और मार दिया बड़ा दुख की बात है सुखदेव गोस्वामी ने इधर बताया जो ये वसुदेव जी का जो भजन है जितना थारी भक्त लोग है वसुदेव जी इतना बड़ा ऊंचा किस्म का देखो कितना सहन कर लिया कोई अपना बच्चा को मार डाले कोई सहन होता है और एक सत्तों को पालन करने के लिए पूरा अपना सारे संतान जितना जन्म हुआ सब दे दिया सुखदेव गोस्वामी ने बोले देखो दुनिया में ऐसा ही एक्सलेंट चीज है जो बोली महाराज जी कितना कितना साइन किया बोली महाराज जी बोली महाराज जी तर्क नहीं किया बोली महाराज जी जो है बोली महाराज जी कितना साइन किया देखो गुरुजी गाली दिया बामुन जी महाराज चाली की चालू चालाकी किया क्योंकि छोटा छोटा पैर से तीन पाप ने बाद में बड़ा पाप वो तो बोला नहीं देखो महाराज पहले जो पैर का जो जो मेजरमेंट था माप था वो तो छोटा छोटा इसी पैर का तीन पैर अभी ये बड़ा पन निकल रहे हो ऐसा कैसा होगा एग्रीमेंट है टू डे ऐसा कुछ है बोला नहीं ऐसा महिमा में बोली महाराज इसलिए द्वादश महाजनों में इसका नाम आता है किंग दुस्वहम किम अपेक्षित किम अकार्यम कदर या न दुस्त्याज्यम की धितात्मनम किंग दुस्वहमु साधु न एक साधु जो है साधु का सहनशीलता जो है इतना ऊंचा है इतना ऊंचा है जो ये सहनशीलता किसी के साथ ले कारे पानी ना मांगवाए जय जा मंगो तेरे दई अपन धन घर मिष्टि सहया निर करे रक्षण ऐसा वैष्णव का ऐसा गुण है तीनाद का व्याख्या भक्तिमेर ठाकुर ने किया भक्तिमेन ठाकुर ऐसा लिखा सर्वोप्रकार वृक्षों का मापिक वृक्षों का मापिक नहीं हमारा प्रभु जी ने अप्रूव किया वृक्षो से भी तोरोपी तोरो पहले था, तोरो ऐसा था इसको चेंज करके तरपी वृक्षो से भी ज्यादा क्यों बोला ज्यादा जगत का आदमी बोलेगा मैंने पागल है क्या वृक्षों से तो ज्यादा साइंस कोई नहीं हो सकता तो प्रभुपा जी ने जुक्ति दिए पौपा जी का ही एक शिष्य है उन्होंने इसको चेंज किया था लिखा था गौड़ गौड़ी एक निगाह था निकार। उसमें लिखा था तोरो रोपी तो पौपात का बात सिखा थाया पौपा बोले पौपा देखो अत्युंदय दास अधिकारी ऐसा लिखा है उल्टा लिखा देखो इधर तोरो रोपी लिख दिया तोरो लिखा नहीं तो रिबो लिखा नहीं ने थोड़ा मुस्कान दिया बोले जो लिखा हो ठीक है लिखा नहीं? ठीक लिखा बोला ठीक लिखा इसका प्रमाण दिया प्रभुभा बोले देखो वृक्षों को काटने से तो कुछ नहीं बोलेगा और आपका फल फूल सभी दे ये तो ठीक ही है सब जानते हैं वृक्ष जो है फल फूल सभी देते रहेंगे अगर वो वृक्षों को आप काटो फिर भी वृक्षो बोलेगे नहीं हमको काट रहे हो और फिर हमसे फल ले दो बोलेगा क्या कभी नहीं बोले ये तो सब ठीक है लेकिन वृक्षों का परम मंगल करने का हिम्मत नहीं है वैष्णव का जो है इसका परम मंगल करने की हिम्मत है हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मरने का बाद भी एक हरिदास ठाकुर ने बताया ठाकुर इसको क्षमा कर दो इसको जानता नहीं क्या किया इसका मंगल का रास्ता खोल दो वृक्ष तो नहीं बोल सकता तो ये वृक्ष से ज्यादा हुआ कि नहीं एक बाजार में एक बाजार में दो चार तुमको शंकर मास का चाबुक जो है मछली का एक दो लगा तुम मर जाओगे शंकर माच का चाबुक देगा पुलिस का रहता है शंकर मास का जाबू शंकर मास का जो लेज है पुछवा, एक मारे तो हो जाएगा क्यों खत्म हो जाए राम नाम सत्य हो जाएगा 22 बाजार में खींच खींच के लेके 22 बाजार में पिटाई किया हरिदास ठाकुर का मौत हुआ ही नहीं नामस रहे हैं, और इसके बाद जो हुआ हरिदास ठाकुर इतना मारने का बावजूद प्रार्थना की ठाकुर जी ये लोग जानता नहीं क्या किया तो क्षमा कर दो मंगल कर दो ते वृक्षो तो मंगल प्रार्थना नहीं कर सकता वृक्षों काटने का बावजूद तुमको फल फूल दे सके ये तो ठीक है कोई बात नहीं जिस वृक्षों को काटो उससे फल ले लो उसका छाया पे बैठ जाओ वृक्ष बोलेगा बेटा मेरे को काट रहा है मेरा छाया पे बैठ रहा है ऐसा तो बोलेगा नहीं लेकिन वैष्णवों का मापिक जो गुण है ये तो वृक्षों का अंदर में अभी प्रकाशित होना संभव नहीं जो वृक्ष जो नहीं छुटकर जब भजन करते, करते गए तब तो इसको भी हो सकता अभी नहीं जो ऐसा है किंग दुस्सहम नु विदुषाम जो है ये वैष्णव से बढ़कर हो ही नहीं सकता सुखदेव किंग के लिए क्या दुस्सह है सब साइन कर सकता विदुषाम किम अपेक्षितम जो विदुषा विद्वान है वो किसी वास्तविक विद्या ने जो भगवत तत्व विद्यान जो जान के रखा है जो वो जो है किसी वस्तु का अपेक्षा नहीं करते किसी का ऊपर ठाकुर जी का भरोसा में रहता है और किम अकार्यम कदर जानम जो कदर जो व्यक्ति है ओसू राक्षस जो है कदर जो हृदय वाले हैं कभी भी वो कुछ उल्टा कर दे पिताजी को, को मारते हैं है? मुस्लिम खानदान में क्या होता है पिता को काटो मार डालो ऐसा करके कौन से भी ऐसा किया पिताजी को जेल में डाल दिया बाद में देखोगे विचार आएगा ये किम अकार्यम कदर कदर जो व्यक्ति का कदर जो हृदय वाले जो हैं इसका नहीं करने वाला कई भी इतना घटिया काम है वो भी कर देगा किम अकार्यम किम कदर और दुस्तैम धृतवात्मा जो व्यक्ति है वो कोई भी वस्तु जो है व्यक्ति जो है या तो कि अपना लड़का है लड़की है बीवी सब कुछ को त्याग कर सकता है राम जी महाराज अपना सीता देवी को त्याग सीतादेवी तय करना संभव नहीं सीता देवी को त्याग करना किसी भी हालत से संभव नहीं फिर भी जोर जबरदी त्याग की ऐसा करके जो है किया ऐसा करते करते जो है सारे जो मार डाला एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ऐसा करते करते जो मार डाला तब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जो है जो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है आविर्भाव का प्रसंग आता है इसमें आएगा बड़ा सुंदर इसमें भगवान श्री कृष्ण कैसे आविर्भाव है बजे जब जब भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव का प्रसंग आ रहा है तब देखा वसुदेव जी एक ज्योति आया ज्योति आके हमारा शरीर में मिट गया उसके बाद एक ज्योति जो है देवकी देवी का गर्भ में जेलखाने का अंदर मिल गया और मिलने के बाद देवकी की देवी का गर्व संचार भय उसके बाद ये जो गर्व है इतना सुंदर और उस समय देवकी देवी का शरीर से इतना ज्योति निकल रही थी वो कौन सोचित कैसा है संतान तो बहुत बार हुआ है अब ये संतान होने का टाइम में इसका शरीर से ज्योति जैसा निकल रहा है तो बहुत डर आया क्या है ये क्या हमको मानने वाला कोई आ रहा है कि नहीं ऐसा चिंतित हो गया ऐसा चिंतित हो बड़ा भारी दुश्चिंत हो गया क्या किया जाए ऐसा करके चिंतित हो गया और इस समय जो है गौरवों का स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि सब आए ब्रह्मा आदि सब आए पहले तो हम बताए रोहिणी देवी के गर्भ में को लेके तो पहले ही बता दिया और उसके बाद जो है इधर ब्रह्मा आदि बड़ा स्तुति किए ब्रह्मा आदि को पाता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है ब्रह्मा जानते है कि अभी ठाकुर जी आए और गौरंग महाप्रुष जब आविर्भाव भय नवदीप धाम मायापुर तब स्वची देवी का गर्भ में ये जो पहले ज्योति आया था एक दिब्बज ज्योति आकर जो जगन्नाथ मिश्र के शरीर में समा गया उसके बाद वो ज्योति धीरे से हमारा सची मैया का शरीर में विलीन हो गई और उसके बाद वो सची मैया के गर्भ संचार भये आ, ऐसा बहुत प्रसंग है सुंदर है उसके बाद जो गर्व उसका ज्योति है इतना और सारे देवता लोग आकर जो आ, जो सच मैया का जो सोच का गर्भ का स्तप की इधर इधर जो है ये ब्रह्मा जी भी ऐसे तो एक ही है कृष्ण लीला में जो जो है इधर भी हुआ था देखोगे विचार करके कृष्ण लीला में जो जो हुआ था इधर भी ऐसा ही ऐसा ही है और इधर जो है सूती तो तो करना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सु करके बोले ठाकुर जी सत्य व्रतम सत्य पर सत्यम सत्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्र सत्यात्मक प्रपण भले सत्यव्रतो आपका नाम है ठाकुर जी सत्यव्रतो आ सत् सत्य ही आपका स्वरूप है सत्यम परम त्रि भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रेक्षापट है बैकग्राउंड है इसमें आपका किसी भी चीज़ झूठा साबित नहीं होता त्रिकाल सत्य है असतनी जितना सत्य आज तक जगत में प्रकटित भय सब आपसे ही आया है इससे सत्य स्व ज्योनी नीतंश और इसका अंदर में गुप्त सत्य रूप में परम सत्य वस्तु रहता है सत्य सत्यम मृत सत्य आ सत्यात्मक प्रपन्या ऐसा करके पूरा लंबा चौड़ा स्तुति की स्तुति करने का बाद जो है ठाकुर जी बहुत सारे प्रार्थना किया हम दो एक बात आपको बताते हैं जे अरविंद अरविंद्राक्ष विमुक्त मायनेस्तो भावाद अभिशुद्ध बुद्ध यो आरोना परम पदम तत पतंती अधो अनादृत युस्मद क्या बोला ये अरविंद मानिस्तु अभिशुद्ध बुद्ध यो आरुझ कृच्छेन परम पदं ततः पतंति अधो अनाद्रित युष्म अंगरयो आपका जो चरण कमल है इस चरण कमल का जो सेवा है नित्य सुंदर जो है इसको ठुकरा दिया इसको अवहेला किया इसको अवमानना किया हेलन किया इसके कारण जो है जितना सारे व्यक्ति नेति नेति करके ब्रह्म ज्योति करके ऊपर जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन होने जा रहा है जे अरविंद विमुक्त मान नावाद विशुद्ध बुद्ध यो आरोन परम पदम ततः पतनो अनाद्रितो युदन हे ठाकुर तुम्हारा चरण कमल को हेलन करने के कारण अवहेला करने के कारण जे जे सब लोग भजन करते करते भी हम लोग मुक्त हो गया देखो कितना बड़ा मुक्त है हम मुक्त पुरुष है बोल के आरु जकृना परम पदम ततः ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद भी उसका पतन हो जाता है हपाद इस जगह सुंदर व्याख्या किया जगत का जो निर्बोध व्यक्ति है वो बहुत सारे वेद वेदांत पर लिया मायावादी आप बोलते हैं हम ब्रह्म है अहम ब्रह्मी इत्यादि विचार बहुपात कहते हैं कि त्रिपुटी विनाश इसका नाम है त्रिपुटी विनाश त्रिपुटी विनाश के बारे में पहले भी व्याख्या किया था देखो ये जो ये जो आस्वादन आस्वादन आश, नामक आस्वादन जो है एक चीज है असद वस्तु और जो आस्वादन करे आस्वादक तीनों का जब अस्तित्व एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तब तो कुछ रहेगा नहीं रसगोल रह के कोई रहेगा समझा नहीं मेरा बात को अभी भी क्लियर नहीं हुआ जैसे इधर एक सुंदर राजभोग है सुंदर मेरा भी भूख बहुत भूख लगा अभी राजगुल्ला के दिखने से तो पेट नहीं भरे और रसगुल्ला का ये जो राजभोग है उसका टेस्ट किया है जब ये रसगुल्ला को उठाकर जीववा का, का स्पर्श में आए तब रसगुल्ला जो इसका हमारा जवान का हमारा जुवा का स्पर्श में आया आस्वादन हुआ तुष्टि पुष्टि अनुघासन हुआ सब कुछ और आनंद हुआ आहा कितना सुंदर है तो ये आस्वादन जो है आस्वादन विषय जो है तब इफेक्टिव हुआ जब उसको लेके युवा में लगाया आस्वादन आस्वादन नामक का जो विषय है तब ये जब इसको उठाकर जुवा का, का स्पर्श में आया तो आस्वादन नाम का जो एक फैक्टर है वो इफेक्टिव हुआ नहीं तो पहले तो उधर है हमारे साथ तो फर्श नहीं हुआ तो आस्वादन करने वाले और जो इस वस्तु का आस्वादन करे और जो आस्वादन नामक विषय है तीनों को तीन अगर मिटा दे तो उसमें क्या फायदा है किष्णों को बोला गया शास्त्र में पूरा विचार करके रसो वैश कृष्णों को रसो वैश्य तमाम दुनिया का जितना सारे रस है अनंतो ब्रह्मांड में जहां जितना रस है यहां तक भी जिस रस में आप लोग डूबे हुए हो मेटेरियल रस ये भी कृष्ण से आए सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितना सारे रस है सारे कृष्ण से आए ये वो, रस है, वो रस है दोनों में ये फराक है लेकिन रस सभी का यहाँ तक भी कचुआ है जो जो छोटे छोटे कीट की पानी जो है हैं मच्छर जो है उसका भी रस वो बोले महाराज हम रया नया नया खून पियेंगे और मच्छर को मानने जाओ वो भाग जाएगा बोला हम जीना चाहता है नया नया खून पिएगा तो एक इस, इसका रस है ये, ये रस हर आदमी हर आदमी का अंदर नहीं हर प्राणी का अंदर रस रहेगा ही बिना रस कोई जीना नहीं चाहे सुकर जो है सुकरी का साथ मनन करे सुकरी से रमन करे और सुकरी सुकर ऐसे जब जब विषय है हर वक्त एक ही है वो बिल्कुल रस के बिना कोई जीना नहीं चाहता कोई प्राणी जो भी ऐसा है इधर अभी जो पौपा जी ने बताया कि देखो ये त्रिपुटी इसका नाम है त्रिपुटी विनाश तीन फैक्टर का विनाश कर दो उसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ तुम ब्रह्म बन के ऊपर जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाओ उसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ जो भगवान है रसो वैसो रसो वैसो रसोमय जो भगवान रसो एव अयम लब्धानंदी भवती जिससे रस आया है दुनिया भर का जितना सारे रस है प्राकृत अप्राकृत इस रस को तुम गला घोट के मारना चाहते हो तो ठीक नहीं है रसो कृष्ण ही है एकमात्र रस लब्धानंदी भवती सारे जगत जो है इससे ही रस प्राप्त किए अब इसको मारने के लिए कोशिश कर रहे हमने एक उदाहरण देते हैं देखो एक बड़ा बड़ा जो होटल है बड़ा बड़ा होटल तो फाइव स्टार होटल फाइव स्टार होटल फा फाइव स्टार होटल में एयरपोर्ट होटल हमारा वो जो एयरपोर्ट होटल जो है कलकाता में है वो सारे बड़े बड़े जो होटल है होटल ताज बेंगौल जो बड़ा बड़ा फाइव सब होटल में सब पच्चीस तीस नहीं पचास हजार रुपया तंखा देके के टेस्टार रखता है टेस्टर जनते जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो आदमी आ करोड़ों उन लोगों का लिए जो रसोई होगा रसोई होने का साथ साथ पहले वो टेस्टर जो है टेस्टर का काम है वो टेबल में बैठे रहेगा जो भी खाना बने उसको लेके टेस्ट करे टेस्ट करके पता हुआ नहीं ठीक से वो टेस्ट करने के लिए उसका पचास हजार रुपया मायना पचास हजार और गाड़ी है सब कुछ है टेस्टर उसका जब उसका जीव इतना सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो बोले चलेगा नहीं टेस्टर इसका नौकरी है यही खाली खाए बैठ के <laughs> बैठ के खाए अब बोले महाराज ये ठीक हुआ ये ठीक नहीं हुआ ऐसा बताएगा इसका पंखा इतना है और इसको जो है ये जो तो टेस्ट अगर नहीं मिलेगा हम पागल है इधर बैठा कुछ तो टेस्ट मिलता है नहीं तो हम कैसे बैठा इधर है घंटों भर बैठे पांच घंटा चार घंटा कुछ तो रस मिलता होगा वो रस कौन दे रहा है <laughs> ये रस है बिना रस कोई जीना नहीं चाहता ब्रह्मा जी कह रहे कि ठाकुर जी जय अरविंद याक्ष विमुक्त मानिना तो यस्त भावादिशुद्ध बुद्ध यु आरोन परम पदम तत पतो अनादृत युष्म ये माधव तबका कचिद भ्रस मगाय तैयारगुप्ता चरती निर्भया विनाय का नीकोपो मूर्ध सूपभो सत्यं विशुद्ध श्रूयते भाश शरीरी सेयोपा बपु योगो तपह येनो जनो जी, हे माधव भक्तोगन जो भक्ति मार्ग में चलता है भक्ति योग पथ में जैसे जैसे चलते सही रूप गण ज्ञानी कभी भी भ्रष्ट हो सकता हम सुबह में भी चर्चा करते कर तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं ज्यादा टाइम अगर मिलता तो उस विषय में एक एक एक एक दर्शन का विषय में आलोचना कर सके ठाकुर जी गुरु जी का कृपा से लेकिन समय कम मिलता है क्या करूं मेरा लिए तो ये समय बहुत कम है मेरा लिए समय कम है आप लोगों के लिए ज्यादा है मेरे लिए समय कम ही है जब भी बोलो ये जो सुबह में चर्चा किया था मैंने एक क्वेश्चन रखा था याद है शायद आप लोगों को हमने बोला था ये जो रंती का जो सिद्धि है रंतीदेव कैसे सिद्धि हो गया और भरत जी महाराज कैसे उसका पतन हो गया हुआ नहीं कि इस विषय में और इस विषय में बताया था रौंतीदेव का जो भजन पद्धति है ये रनतीदेव के जो भजन पद्धति है वो भरत महाराज जी का भजन पद्धति का नीचे है क्योंकि वो ज्ञान मिश्रा भक्ति हमारा भरत महाराज जी का जो भजन पद्धति है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति भरत महाराज जी का जो भजन पद्धति है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति और ये जो रंतिदेव का जो भजन पद्धति है कर्म मिश्र भक्ति कर्म मिश्र भक्ति का ये है कि कर्म मिश्र भक्ति में बारी दृष्टि में कर्म चल रहा है देखोगे बाकी भगवत चरण में अर्पण किए बिना वो शुद्ध नहीं होता इसलिए भगवत अर्पण अ ज्ञान में अगर सब देखो क्या हम सेंटेंस क्या बताया सेंटेंस क्या बताया बोले ज्ञान मिश्र भक्ति भक्ति तो बोला शब्दों तो भक्ति हम छोड़ा नहीं ज्ञान मिश्र भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग में या कर्म मार्ग में किसी भी हालत से कोई फल नहीं मिलने वाला कभी नहीं मिले थोड़ा बहुत भक्ति मिलावट जरूर चाहिए नहीं तो आपका जोग सिद्धि भी नहीं हो चौत्य में तो सुंदर सिद्धांत है तो, तो शास्त्रों का गुप्त तो सिद्धांत तो है ये सब चर्चा होनी चाहिए अगर भक्ति नहीं है तो जोगी भी अपना जोग का सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेगा ज्ञानी भी ज्ञान का सिद्धि नहीं हो पाएगा थोड़ा बहुत भक्ति का मिलावट होनी चाहिए नहीं तो होगा नहीं वो भी बेकार देखो बाद में जाकर ठाकुर जी के चरण को, को उपेक्षा कर दिया तो वो क्या अंतिम में नीचे गिर जाए इससे बोले हे माधव हे माधव हे ठाकुर जी जैसे ज्ञानी लोक का पतन हो जाता कर्मी लोक का पतन हो जाता आपका भक्तों लोक का कभी पतन नहीं होता क्योंकि आपका चरण का स्वाद उसका बद्ध सौहार्दो मतलब जेवा मैशे तो जाने जयां। बोला ना बोला रुख का सुंदर सब भूल जाते हैं हम सब पंचम स्कूल में व्याख्या किया था सब भूल जाते हो इसका व्याख्या किया हमने तो अभी हो सके तो कल भी करें छोड़ याद हो अभी तो समय नहीं है जल्दी घरी जा रहा है घोड़ा का मापिक वो जो है इधर ठाकुर जी अभी देखो जे आपका भक्त लोग जो है आपका चरण कमल को चरण कमल का साथ इतना प्रेम आबद्ध करके रखा है उसका पतन संभव ही नहीं वो लोग मौत जो है महाकाल जो है ये जो ये जो माया है ये जो ए जो ये जो सारे जो है इसका ऊपर ये जो मोह जो है विघ्न जो है जितना सारे मुसीबतें आते रहे इसका ऊपर पैर रख के ऊपर चले जाए वैष्णव लोग का इतना पावर है इतना तेजी है देखने से ही पता चलता है उसका तेज क्या ये वैष्णव का ओर देखो तो देखने से पता है वो तो क्या तेज निकाल रहा है वैष्णव तेज इसका नाम है भक्तिमो ठाकुर जी ने बोला कोई वैष्णव अगर तुमको कोई बात ना करे फिर भी जाके दो मिनट के लिए उसका दंडवध करो बैठ जाओ तो मंगल होगा भक्ति मोन ठाकुर जी बताए क्योंकि वैष्णवों का शरीर से तेज निकलता है वो तेज जो है बद्ध जीवों का शरीर में चले जाए भक्ति में जो तेज निकलता है वो तेज तुम्हारा शरीर में जाए भक्ति पैदा हो जाएगा दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हार गुण ऐसा फवार है और गंगा जी में नहाओगे तब तो पश्चात पावन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण ऐसा है तो ये जो है आपका द्वारा इतना सुरक्षित है वैष्णव लोग ये जितना सारी मुसीबतें आते रहते हैं इसका ऊपर पैर रखकर मुसीबत को कोई चिंता ही नहीं करता उसका ऊपर पैर रख कर ऊपर चला जाता जैसे देखो चित्त के तु राजा इतना बड़ा साप दे दिया इतना बड़ा साप दे दिया हंसते हंसते साप को ले लिया देवी आप आप जो दिए इसका मोचन के लिए आपका चरण में आया नहीं सा मैं तो डंडोत करने आया हूं अब जो दिए है तो ठीक ही दिए अभिशाप क्योंकि वो लोग कभी किसी जगह डरता नहीं जो वैष्णव है ऐसा पावर है और देखो बाद में ये जो हमारा धूब महाराज जी जब विमान आ गए विमान में चढ़ने गए ध्रुव महाराज को बुलाया आ जाओ विमान पे आपका लिए विमान आ गया अब ध्रुव पद ध्रुव पद को प्राप्त करोगे ध्रुव महाराज का सामने क्या हुआ एक काला सा जैसा कि जो मैं एकदम भयंकर विवत् रुको ध्रुव महाराज विमान में उठने गए उसको रुकवा दिया ध्रुव महाराज बोले आप कौन ने हमको रुकने वाला बोले मेरा नाम है मौत मेरे को उपेक्षा करके कोई नहीं जा सके कहा जा रहे हो बोला, आपका नाम मौत है ठीक है आ जाओ बोल के उसका सर पर एक पैर रखा बाकी पैर बीमार में रख के चला गया मौत चूल्हे में जाए मौत चूल्हे में जाए <laughs> चूल्हे में भेजा दी ऐसा है तो ये जो है ठाकुर जी आपका आपके द्वारा जो अभिरो इतना जरा सुरक्षा है वक्त लोगों का क्योंकि आपका चरण कमल हृदय में है आपका चरण कमल जो बामन गोशी का आविर्भाव तिथि में भी पहले जो श्लोक दे के शुरू किया उसका व्याख्या नहीं कर पाया मैं तो जिस्ट बताया वो घंटा दो घंटा अगर कर चर्चा करते तो क्लियर है तो दो आ थोड़ा सा समय में बंद कर दिया सुन सुचिर समस्या नान जसित तत्वन मुकुंदो पदार विंद हिदेश जेसाम तुम वेद वेदांतो आदि पाठ करोगे पंडित बनोगे हैं ऐसा करते करते तुम्हारा जिंदगी गुजर जाएगा पंडित भी नहीं बनोगे ठाकुर जी भी नहीं मिलेगा बोला हा कोशिश तो करे कोशिश करो लेकिन शास्त्र विचार बताया इतना दिन कष्ट करके वेद वेदांत तो ध्यान करके मैं मालिक बाहू बड़े बानू तो उसका क्या फायदा है भक्ति तो नहीं मिले एक दफे घटना है एक घटना प्रसंग आ गया घटना को बता दे बाराणसी यूनिवर्सिटी में बेनारस अभी कभी कभी जाते हैं उधर कोई काम के लिए बीएचयू एच यू बेनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में उधर जो है एक प्रोफेसर है बड़ा भारी वेदांतों का बड़ा विद्वान जब भी बोलो शुरू कर देगा वेदांतों का लेक्चर शुरू कर दे वो जो वेदांत वेदांतों का बारे में बड़ा बड़ा विद्वान है प्रोफेसर है वो वेदांतों के ऊपर बड़ा बड़ा उसका ये है पढ़ाई भी किया बहुत विद्वान है वो जो छुट्टी का टाइम है छुट्टी मतलब टिफिन टाइम है टिफिन टाइम घर ज्यादा दूरी ने साइकिल लेके आ जाए भोजन करके चले जाए भोजन करने के लिए आए और बीबी -बी जो है रोटी सब्जी सब कुछ दे दी आ जब रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिए बोले हाय राम बोल के मुख से निकल के फेंक दिया बोले बीबी बोले क्या भाई बोले अभी तो नमक नहीं राम रस नहीं दिया इसके अंदर में रामनास रही दिया बोलो क्या करे रामनास भूल गया होगा मिला लो थोड़ा रमरस नमक नहीं है तो सब्जी केक कैसा भी हो कोई काम का नहीं तो ये पंडित वेदांतो का बड़ा भारी झगड़ा किया दो बेकार ये की कोई रोसोई हो फेंक दो अब फेंके कैसे थोड़ा नोक मिला लो मिलाने से उतना टेस्ट होगा क्या है क्या की ऐसा कर गाली गला शुरू किया अंतिम में जो एकदम गाली गला देके एकदम चरम हो गया तो पत्नी का मुख से एक बात निकल भले इतना वेदांतों का पढ़ाते हुए चर्चा करते हुए आपका वेदांतो ब्रह्म में कोई टेस्ट नहीं मिला और खाना में टेस्ट मिले बस ये अपमान किया बीबी ने उसका खाना हो गया खाना दूध तारी का बोल के निकल गया और प्रोफेसर ही गया सब कुछ छोड़ दिया पढ़ाना छोड़ दिया भले हाय राम आज क्या सिक्खा मिला मेरे को इतना दिन सब वेदांत पढ़ा सब कुछ हुआ ब्रह्म का कोई असाधु हमको नहीं मिला बीबी ने मेरे को अपमान किया छोड़ा संसा नहीं करना और पागल का मापिक सारे रास्ते रास्ते में इधर उधर चला गया जाके पागल का मापिक ढूंढते हैं ऐसा हो गया वेदांतों का ऊपर जिस वेदांतों का किफा जिसका हो पहले भी एक बताया था आने का समय एक छोटा सा साधु जा बड़ा साधु नहीं है वो लोगों का विचार से हमारा ख्याल से तो बड़ा साधु है छोटे लाल जगत का विचार से तो नहीं है हम तो उसको ही बड़े मानते है? आप लोग मानोगे नहीं वो सिक्खा नहीं है कुछ नहीं है पोजीशन रैंक रैंक नहीं है कुछ नहीं है अनपढ़ है हम उसको साधु मानते आप मानो ना मानो आपका विचार है साधु का जो डेफिनेशन है उसका साथ मिलता है मानते हैं और ये जो है ये जो साधु है इसको बड़ा सभा में बुलाया बोले महाराज हम जाके क्या करें हम तो वेदांत कुछ जानते नहीं वेदांति का सभा है बड़ा बोले आप आओ ना थोड़ा आप लोकल मठ साधु हो हमारा एरिया का आप आओ बैठो कुछ बोलने बोले तो बोलोगे ठीक है गया बड़ा बड़ा वेदांति वेदांत के बाद चर्चा हुआ और वो जो छोटा साधु है है के मारे बैठा हुआ बाद में सा महाराज जी आप भी थोड़ा कुछ बताओ पांच दस मिनट के लिए बताओ थोड़ा दो शब्दों दस शब्दों कह दिया सुनने का साथ साथ बड़ा बड़ा वेदांति लोग चक्कर आ गया ये इतना बड़ा बड़ा बात जो है इतना अनुभव के बाद दस मिनट में कैसे बता दिया हम का कहता आया ही नहीं ऐसा बाद में जो सभा खत्म हुआ बड़ा बड़ा वेदांत बोले आपको कैसे ऐसे अनुभव हुआ वेदांतों का वेदांतों का जी ऐसा अनुभव हुआ आपका कहां से हुआ सच्चा बताओ बोले महाराज हम कहां कहे बोले कौन सी किताब पढ़े हो बोले एक तो वेदांतो कोसतु वो क्या बोल के पतला सा किताब बोले हाय ये तो हमारा छात्रों का छात्रों जो है वो पढ़ता है हम लोग तो बच्चा हम तो बचपन में ऐसा पढ़ा आप ये पढ़ के वेदांतों के बारे इतना अनुभव हुआ बोला हां महाराज हमारा ये अनुभव हुआ इसलिए अनुभव का बात बोल दिया उसको दंडवत किया बाप रे तो वो वेदांती ने पूछा वेदांती को ये पूछा महाराज जब वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया तो आपका अंदर में क्या भाव था ये जो वेदांती है इसको पूछा आप जो इतना बड़ा वेदांती हो आप जो पढ़ाई शुरू किया वेदांतों का आपका अंदर में क्या भाव था बोले आप जब हम जो पढ़ाई शुरू किया वेदांतों के विषय में तो हमारा इच्छा था बड़ा वेदांति बने बड़ा एकदम भाषण देंगे सब कुछ तो छोटा सा साधु बोले ठाकुर जी आप जो मांगे थे वो पूरा कर दिया अब भाषण दे दो आ, हम तो ये नहीं मांगे हम बोले जब ये छोटा सा किताब मांगे वेदांतों के चरण में प्रार्थना किया वेदांतों अगर मेरे को थोड़ा बोध अनुभव का शक्ति दे दे हो जाएगा छोटा सा वेदांतों का तत्वपुर के हमारा अंदर ये अनुभव आया आप जो मांगा था आपको ठाकुर जी वो दिया आप बड़ा वेदांत बन गए हो लेक्चर दो भाषण दो कुछ भी दो रुपया भी मिलेगा हम तो रुपया पैसा के लिए प्रवोचन नहीं करते तो ये निर्भर करता है किसको गुरु जी का पास हजारों हजारों शिष्य आता है लेकिन ये हैरान की बात है किसका ऊपर गुरुजी का वास्तव कीपा हो जाए ये बड़ा गुप्त चीज है जिसका ऊपर गुरु वैष्णव का कीपा हो जाए समाज उसको नीचा समझे बस उसको बना देगा एकदम किसी का हिम्मत नहीं उसका कुछ करे गुरु वैष्णव जिसको प्रसन्न है उसको पूरा कीपा कर दिया अंदर में देखो पढ़ाई लिखाई ज्यादा ने हर हर करके पूरा सब तैयारी हो गया सिद्धांतों ज्ञान सब कुछ ऐसा है वैष्णव की पा गुरु की पा ऐसा शक्ति ये इसका बारे में क्या बताएं? तो ये जो है इधर सारे ब्रह्मा जी ने स्तप की उसके बाद ठाकुर जी का जो आविर्भाव का प्रसंग है आज नहीं बताएं क्योंकि आप जल्दीबाजी में बताएं कि अपराध हो जाएगा आविर्भाव बड़ा आनंदमय आविर्भाव प्रसंग है अब तो आरती का समय हो गया हम बोलने जाए तो अपराध हो जाएगा ये लोग तो तैयारी में है अगर मन में थोड़ा बहुत उल्टा आ गया हमारा अभी भी प्रवचन का उल्टा हो जाएगा इसलिए इधर ही हमारे ख्याल से कथा को समाप्त करें और इसका पहले कथा समाप्त करने का पहले जो श्लोक का व्याख्या करना उचित था कालवी बोला था वो जो चैतन्य महाप्रभु का ये विचार के ऊपर जब तक प्रतिष्ठित ना हो जाओगे तब तक आपका भजन संभव नहीं होगा इस विषय में काल सुबह का जो समय है इस समय हम चर्चा करने का इच्छा रखता है बाकी ठाकुर जी का इच्छा है अब देखा जाए ठाकुर जी क्या करे वो जो है अभी जो है इधर ठाकुर जी का आविर्भाव हो आविर्भाव बचपन का जो लीलाए है इस वर्णन करते रहेंगे विश्व स्वर्ग विस्वर्ग आदि नव लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगत धामितम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वा छपतर वो किसिंद भविच पीछे था नक पापन भव्यो ना